ओम सहना बहनौ भुन सह वी कर्वा वह तेजस्वीधीत विषा वह ओ हाँ जी आपने परीक्षा में क्या लिखा था एक अंत में क्या प्रश्न था आपका हाँ जी नंबर काटे तो का नहीं, नहीं हलंत का नंबर थोड़ा काटा है ऐसा है हलंत हलंत लगा करके थोड़ा मैंने अंक काटा है वो तो आपकी व्याख्या के अनुसार अंक काटे हैं ना ऐसा है, है सूत्र की व्याख्या आपको अपने शब्दों में करनी है ऐसा तो है ऐसा है। अंक दस अंक दिए ना अब पास समझे नहीं एक प्रश्न का दस अंक दिए हैं तो उस दस अंक के अनुसार आपको व्याख्या करनी है वहां पांच पंक्ति में है भाष्यकार ने पांच पंक्ति में अर्थ किया अब वो पांच पंक्ति आप पांच पंक्ति लिख देंगे तो मैं कैसे उसको दस अंक दूंगा दस मैं एक बात कह रहा हूं आपने कहा कि मैं भाष्य पूरा लिख दिया भाष्य पूरा लिखा होगा मेरा क्या आपकी अभिव्यक्ति भी होनी चाहिए ना एक व्यक्ति उसी सूत्र को और ढंग से अच्छे ढंग से अभिव्यक्त किया आपने तो शब्द तो पूरे लिख दिए अभिव्यक्त नहीं किया है ना तो अभिव्यक्ति के भी तो अंक होते हैं क्योंकि दस अंक के अनुसार अभिव्यक्ति करनी है ना आपको नहीं समझ में आया जैसे आयुत सिद्ध का क्या अर्थ होता है उसका क्या मतलब है युद्ध सिद्ध का क्या अर्थ है आयुत सिद्ध का क्या अर्थ है तो अब कोई व्यक्ति अयुत सिद्ध का अर्थ बताते हुए युद्ध सिद्ध और अयुत सिद्ध की व्याख्या करके समझाता है ठीक है और ऐसा आप में से केवल रविशंकर जी को छोड़कर किसी ने भी नहीं समझाया युद्ध सिद्ध किस कहते हैं अयुत सिद्ध किसको कहते हैं तो जिन्होंने समझाया उनको दस अंक दिया मैंने और जिन्होंने नहीं समझाया अर्थ तो लिख दिया आपने इसलिए उनको नौ अंक दिए दे दो दे दो जिनका जैसा है दे दो चले नवमध्याय त्र प्रथम पृथिव्यादूयस्वता तेषां इदा परीक्षते सूत्रकृत आचार्यः पदार्थों की अधिकता से पृथ्वी जल अग्नि, वायु की अधिकता से जो कार्यद्रव्य हैं, उन कार्यद्रव्यों के भावम अर्थात सत्वम उनकी सत्ता को ध्यान में रखते हुए परीक्षा जो की है पीछे इदानिम तेषाम अभाव सत्वम परीक्षित उन्ही पदार्थों के अभाव को लेकर के यहाँ पर सूत्रकार परीक्षा करना चाहते हैं पकड़ में आया यानी घड़े की सत्ता है घड़ा है पानी है अग्नि है उनकी सत्ताओं को लेकर के पीछे बातें बताई गई है अब उनकी असत्ता को यानी घड़ा नहीं है तो ये घड़ा नहीं है तो ये क्या अभाव है किस प्रकार का भाव है नहीं है तो किस प्रकार से नहीं है नहीं है में भी कई प्रकार होते हैं ठीक है जी नहीं ह में भी कई प्रकार होते हैं तो उन प्रकारों को यहां पर बताना चाहते हैं बोलिएगा क्रिया गुण व्यपदेश अभावात प्रागसत क्रियया गुणे न छा अच्छा भावो द्रव्यम कार्यद्रव्यम लक्ष्यते किसी भी कार्यद्रव्य का जो व्यवहार होता है वो कैसे व्यवहार होता है तो कह रहे हैं क्रियया तो क्रिया से व्यवहार होता है उस द्रव्य की क्रिया से अथवा क्रिया तो नहीं हो रही है तो गुणे गुण से उसका व्यवहार होता है तो क्रिया या गुणे न भावो द्रव्यम कार्य द्रव्यम लक्ष्य क्रिया से और गुण से जो सत्तात्मक द्रव्य है जो कार्य द्रव्य के रूप में वो लक्षित होता है क्रियाया गुण से च व्यवहार अभावत जब क्रिया का और गुण का व्यवहार नहीं होता है तो ना होने से अप्रवर्तन अप्रवर्तनत्वाद जब उसका व्यवहार ही नहीं है तब तस्य अभाव उसका अभाव होता है किसका कार्य द्रव्य का तो प्राग असत उसको प्राग असत कहते हैं प्राग अभाव नामको अभाव वो प्राग अभाव वाला अभाव कहलाता है यानी कार्यद्रव्य उत्पन्न नहीं हुआ कार्यद्रव्य अभी यानी घड़ा उत्पन्न नहीं हुआ तो उत्पन्न होने से पहले वो नहीं था उसको कहते हैं प्राग अभाव तो जहां क्रिया से और गुण से व्यवहार नहीं होता है उसको कहते हैं प्राग अभाव सूत्रार्थ लिख लीजिए क्रिया और गुण के व्यवहार से क्रिया और गुण का व्यवहार ना होने से उत्पन्न होने से पहले उत्पन्न होने से पहले उस द्रव्य का जो अभाव है उस द्रव्य का जो अभाव है उसे प्राग अभाव कहते हैं ठीक है वो वो वो अलग प्रकार को आगे बताएंगे उसका हाजी व्यवहार व्यवहार की उत्पत्ति व्यवहार में होता है ना जैसे हेयम दुखम अनागतम अभी दुख उत्पन्न ही नहीं हुआ दुख का भाव है बहुत सहायक है उत्पन्न होने से पहले उसको हमने जान लिया और जान करके उसको उत्पन्न होने नहीं दिया ये प्राग भाव है दुख का समझ रहे हैं? हाँ यह दुख अनागतम है ना अभी दुख आया नहीं यानी दुख उत्पन्न ही नहीं हुआ उसी को हम दूर कर सकते हैं जो उत्पन्न हो गया उसको क्या दूर करना हो तो, तो हो गया जो वर्तमान है उस दुख को तो दूर कर नहीं सकते आ? जो हो चुका है उसको दूर करने कोई मतलब नहीं है जो अभी उत्पन्न ही नहीं हुआ उसको हम दूर कर सकते क्या समझ में नहीं आया हाँ जी बोलिए जो दुख उत्पन्न ही नहीं हुआ अभी कल जाकर के मेरा सिर दर्द होगा हो सकता है तो आज से ही पहले से तैयारी रहूंगा सिरदर्द ना हो जो हो चुका है सिरदर्द तो हो चुका है अब उसको क्या दूर करना है वो तो हो गया वो तो भूतकाल में चले गए ना और जो हुआ नहीं है उसी को रोक सकता हूं मैं और जो भोग रहा हूं उसको कहां रोकूंगा मान लीजिए दर्द हो रहा है मेरे उसको रोक नहीं सकता पकड़ में आ रहे हैं अब यही है कहना चाहते हैं ये तो सिर दर्द एक उदाहरण हो गया ऐसे नहीं हो तो बहुत सारे दर्द हैं बहुत सारे दुख हैं बहुत सारे क्लेश है बहुत सारे संताप हैं। द्वितीय अगला अभाव बताया जा रहा है बोलिए सद असत सद। सद्रव्य सद। सद। केना कारण सतो विद्यम से घटाधिक कार्य द्रव्य यह खलु अभाव स प्रध्वंस अभाव द्वितीय अभाव सद्रव्यम जो सत्तात्मक द्रव्य है के ना भी कारण है ना किसी कारण से वो नहीं रहता सत्तात्मक द्रव्य किसी कारण से नहीं रहा अर्थात सतो विद्यमानस्य से उदाहरण से समझाया गया विद्यमान घड़े का कैसा घड़ा है वो कार्य द्रव्य वो कार्य द्रव्य है उसका यह कह लू अभाव जब उसका अभाव होता है किसी ने तोड़ दिया तो अभाव हो गया प्रद्वंस अभाव उसको प्रद्वंस अभाव कहते हैं यानी ध्वस्त हो गया नष्ट हो गया यह द्वितीय अभाव कहलाता है जो होकर ना।, हो ना रहे उसको प्रद्वंस अभाव कहते हैं जो उत्पन्न होने से पहले था ही नहीं है उसको प्राग अभाव कहते हैं है ही नहीं है उत्पन्न ही नहीं हुआ वो प्राग अभाव है उत्पन्न हो गया लेकिन नहीं रहा वो प्रध्वंस अभाव यह दूसरा भाव सूत्रार्थ सत्तात्मक द्रव्य होकर ना रहे सत्तात्मक द्रव्य होकर ना रहे उसे प्रद्वंस अभाव कहते हैं ठीक है अब एक प्रश्न किया जा रहा है ननु प्राग़ प्रद्वंस नागवो खलु एकस्य अभाव द्रव्यस्य द्रव्य अ स्वूपतया तो एक वस्तु कथम पूर्व पूर्वाभाव भिन्न अच्छा उच्यते है प्राग अभावस अभाव प्रागभाव कहो या प्रद्वंस अभाव कहो। कलु खलु अभाव द्रव्य वो तो एक ही द्रव्य का अभाव रूप है आप प्रागभाव कहो या प्रद्वंस प्रध्वंस कहो आखिर है तो एक ही द्रव्य है वो एकमेव वस्तु, वो एक ही वस्तु, तो वस्तु है, एक स्वूपतया तो एक वस्तु स्वस्थ तो एक वस्तु है कथम पूर्वअ भिन्न अच्छा उच्यते कथम कैसे पूर्व अभावता यानी प्राग अभाव से इसको इस प्रध्वंस अभाव को भिन्न है ऐसा क्यों कहा जाता है अत्र प्रतिविधीये इसका समाधान किया जाता है पकड़ में आ गया प्रश्न बोलिएगा असत क्रियागुण व्यपदेश अभाव अर्थांतरम खलु प्राग उक्तः जो प्राग कहा गया है सतु क्रिया गुण व्यपदेश उक्तः वो क्रिया और गुण का कथन ना होने से कहा गया है जिसमें न तो क्रिया का कथन होता है और न गुण का कथन होता है तो पूर्व में जो प्राग कहा गया है वो क्रिया के कथन से गुण के कथन से उसको प्राग अभाव कहा गया है तस्मात इसलिए असतः असत से अर्थात प्राग अभाव से प्रध्वंसम प्रद्वंस अभाव अर्थांतरम भिन्नम वस्तु इसलिए उस प्राग अभाव से यह प्रद्वंस अभाव जो है अर्थांतर है अर्थात भिन्न वस्तु है ये तो क्रिया का व्यवहार हो गया इसमें और गुण का व्यवहार भी हो गया है उसमें तो क्रिया और गुण का व्यवहार ही नहीं हुआ इसलिए वो प्रागभाव है और जिसमें क्रिया और गुण का व्यवहार हो करके फिर ना रहे यह प्रध्वंसभाव है इसलिए अर्थांतर है अलग अलग है दोनों पकड़ में आ गए यथ प्राग भावस्तु क्रिया गुण अप्रादुर्भाव पूर्वक उसी को स्पष्ट किया है यथ क्योंकि प्रागभाव उसको कहते हैं जहा क्रिया और गुण का प्रादुर्भाव ही नहीं हुआ शून्य रूप हो शून्य रूप है, तो है। प्रध्वंस अभाव अभाव क्रियागुण प्रादुर्भाव अनंतर संस्कार रूप तो प्रद्वंस अभाव क्या है क्रियागुण प्रादुर्भाव होने के बाद यानी क्रियागुण का व्यवहार होने के बाद अब नहीं रहा वो संस्कार रूप है हाँ जीव प्रादुर्भाव के अंदर का भाव के तो नहीं समझे समझे तो अभाव तो अभाव अभाव नहीं, नहीं समझे तो नहीं, नहीं ये कहना चाह रहे हैं जहा प्राग अभाव जो है ना उस प्राग अभाव में कोई क्रिया गुण क्रिया और गुण का व्यवहार ही नहीं होता है ठीक है ना ये बताया जा रहा है यानी उसमें प्राग अभाव वहां होता है जहां पर वो द्रव्य वहां द्रव्य ही नहीं है जहां क्रियागुण का व्यवहार होता हो प्राग अभाव में क्रियागुण का व्यवहार ही नहीं होता है पकड़े में आ रहा है यही तो कहना चाह रहे हाँ ठीक है ये कहना चाह रहे प्रद्वंस अभाव वहां होता है जहां क्रिया गुण का व्यवहार हो गया फिर उसके बाद नहीं रहा यह कहना चाह रहे अभाव, तो अभाव, तो अभाव में कोई व्यवहार ही नहीं हो सकता वो आप भी मानते मैं भी मानता हूं उसमें कोई समस्या नहीं है समस्या ये है कि ये जो पुस्तक है मेरी ओर देखिएगा ये जो पुस्तक है इसमें पुस्तक में क्रिया भी हो रही है इसके अंदर गुण भी है देखो जी ये चौकोर है गुण हो गए ना परिमाण गुण ठीक है गुण का भी व्यवहार हो रहा है और क्रिया का भी व्यवहार हो रहा है अब यह पुस्तक नहीं रहा नहीं रही है पुस्तक तो इस पुस्तक का प्रध्वंस स्वभाव है यानी ऐसा द्रव्य जिस द्रव्य में क्रिया गुण का व्यवहार हो चुका है अब नहीं है वो द्रव्य उसको प्रध्वं स्वभाव कहते हैं पकड़े में आ गए अब एक ऐसा द्रव्य है जिसमें न तो क्रिया का और गुण का व्यवहार ही नहीं हुआ उसको प्राग कहते हैं अब कहिए आप क्या कहना चाहते हैं कुछ नहीं कहना चाहते समाधान हो गया चलिए सूत्रार्थी तो के दोनों भाव क्या क्या प्रकृति के, क्या प्रकृति के? नहीं प्रकृति से क्या कहना चाहते हैं आप पहले इस बात का उत्तर दीजिए प्रकृति से क्या लेना क्या कहना चाहते हैं एक वस्तु में दोनों दो भाव। इधर उधर जाते हैं प्रकृति से आप सत्वरस्तम को कहना चाहते हैं किसको कहना चाहते हैं प्रकृति तो ये बोलिए ना फिर कार्यद्रव्य कार्यद्रव्य कार्यद्रविय में जो कार्य उत्पन्न ही नहीं हुआ जैसे सत्वर पड़ा है ठीक है ना वहां जगत का यानी विकृति का प्राग अभाव है मतलब कार्य द्रव्य का प्राग है और जब उत्पन्न हो गया समाप्त हो गए प्रलय की स्थिति आ गई तब तो उसको कहते हैं भाव तो तो ती, मेरा मतलब है टाइम चीजें हो सकती हैं एक में दो चीज कैसे हो सकते हैं या तो प्राग भाव में रहेगा या भाव में रहेगा एक समय दोनों कैसे रहेंगे आप ये समझ लीजिएगा प्रलय हो चुका है ठीक है अब प्रलयावस्था है वहां पर तो अब आगे जल करके कुछ समय के बाद में यानी चार अरब बत्तीस करोड़ है ना चार अरब बत्तीस करोड़ पूरे होने वाले हैं एक साल बचा है ठीक है अब उस स्थिति को ध्यान में रखिएगा वहां प्राग अभाव है कार्य जगत का ठीक है अब प्रलय अभी अभी हुआ है ठीक है अभी यह प्रद्वंश अभाव है और ये प्रध्वं स्वभाव जब तक आपकी विवक्षा रहेगी तब तक प्रध्वन स्वभाव रहेगा जब आपकी विवक्षा यह है कि अब संसार दोबारा बनने की स्थिति में आ रहा है तब वो प्राग भाव रहेगा ऐसा हाँ सापेक्ष से दोनों हो सकते मतलब हाँ, एक समय नहीं हो सकते दोनों ऐसा है वहां ये तो कार्य द्रव्यों की बात है इस पुस्तक इस पुस्तक का विनाश हो गया तो इस पुस्तक का प्रध्वं स्वभाव है ठीक है ना ठीक है अब कोई दूसरी पुस्तक अभी बनी नहीं अब लकड़ के रूप में देख रहा हूं मैं उस लकड़ी को देख रहा हूँ तो वहां तो प्राग भाव है बस वही ठीक है तो वही ठीक मानो ना हर जगह नहीं हो सकता है जहां हो सकता है वहां एक समय एक ही होगा जिस हाँ जी हाँ जी जैसे कर्म होता है। हाँ जी जब हुआ, जब कर्म उत्पन्न उत्पन्न हुआ, हाँ ठीक है अब जब उत्पन्न हुआ, और उसके उसका ठीक है जी के जी। प्रियार प्रियार था था। के जी। क्या द्रव्य के अंदर होता है ये में, में तो जो जो उत्पन्न होता है जो जो द्रव्य उत्पन्न होता है द्रव्य की बात हो रही है ना आप मले नहीं कहो आप आप जो छल करना चाहते हैं ना तो उसका उत्तर मैं दे रहा हूँ उत्पन्न तो ये भी होता है उत्पन्न तो उसमें क्रिया क्रिया में क्रिया में तो हो नहीं सकता और क्रिया में फिर गुण कहाँ से लाओगे जब क्रिया में क्रिया भी नहीं हो सकता तो गुण भी नहीं हो सकता उत्पन्न का मतलब उत्पन्न मात्र से ही नहीं होता है उसके अंदर आपको क्रिया और गुण का व्यवहार होना पड़ेगा करना पड़ेगा आपको हाँ वो तो द्रव्य ही है द्रव्य में ही होता है सारा का सारा द्रव्य से ही तो जाना जाता है सब कुछ हाँ जी सूत्रार्थ लिखिएगा प्राग अभाव से नहीं नहीं इसको ऐसा लिखिएगा क्रिया गुण व्यपदेश अभाव ग अभाव में क्रिया और गुण का कथन ना होने से प्राग अभाव में क्रिया गुण का व्यवहार ना होने से प्राग अभाव से प्रद्वंस अभाव अलग है प्राग अभाव में क्रिया और गुण का व्यवहार ना होने से प्रध्वंस अभाव, अभाव अलग है तो जी, जो कर्म उत्पन्न होता है, तो उसमें केवल एक ही अभाव अभाव मात्र रहेगा। इसमें प्रद्वंस भाव नहीं होगा। किसमें जो कर्म का उत्पत्ति मानते हैं ना कि कर्म की उत्पत्ति भी कर्म क्षण होने से उसका नाश हो गया जो व्यवहार करते उसका तो एक ही अभाव अभाव अभाव मात्र रहेगा ऐसा है वो कर्म केवल कर्म को ध्यान में रख करके नहीं होता कर्म द्रव्याश्रित होता है उस द्रव्याश्रित सारे व्यवहार होते हैं केवल कर्म को अतिरिक्त अलग हटा करके क्यों देखना चाहते हैं केवल कर्म को ध्यान में रख करके मत देखिएगा वो तो ठीक है द्रव्य का भी अभाव होता है भाव होता है कर्म का भी अभाव होता है भाव होता है अलग अलग चीजें इधर उधर मत जाओ जो बात कहना चाह रहे हो उसको समझो केवल कर्म को देख करके मत सोचिएगा क्योंकि कर्म स्वतंत्र नहीं रहता है ना स्वतंत्र रहता हो तब बात हो गई थी जब द्रव्य कह दिया तो अपने आप उस द्रव्य के साथ कर्म भी और गुण सब आ गए फिर अलग से क्यों देखना चाहते हैं आप मतलब और के रह सकता? नहीं रह सकता। वो, भी वो तो ठीक है पर द्रव्य तो द्रव्य तो मुख्य है ना इनमें तीनों में मुख्य को वो तो ठीक है किसी अपेक्षा से आप कोई किसी के भी नहीं रह सकते उस अपेक्षा को छोड़ो लेकिन द्रव्य तो स्वतंत्र है ना उसको स्वतंत्र माना है आप किसी को भी स्वतंत्र नहीं मानो ये तो नहीं होता है ना द्रव्य को स्वतंत्र माना स्वतंत्र को फिर परतंत्र नहीं कर सकते आप नहीं स्वतंत्र तो स्वतंत्र ही होता है बस उसको पर परतंत्र में नहीं बदल सकते द्रव्य ही उसमें अपने आप में स्वतंत्र द्रव्यत्व ही उसमें स्वतंत्रता का आधार है और कुछ नहीं है अब किस आधार पर वो उस आधार मत देखिएगा आधार का आधार नहीं होता है बस द्रव्य है द्रव्य होने मात्र से वो स्वतंत्र है बस इतना ही कहा जाता है ठीक है तृतीय तीसरा अभाव है बोलिए सच्च असच्च यानी सत्य च असत ऐसा है सत असत ये है इसका विग्रह सत असत अभाव है भावच असौ इति कलु अन्योन्य अभावः ये तीसरा अभाव है अन्योन्य अभाव ये कैसा है भावः भाव का मतलब है विद्यमान अभाव अविद्यमान नहीं नहीं, नहीं। असो अभाविक नहीं नहीं नहीं नहीं भावच्च असौ अभाव असौ अभाव वह अभाव ये है ये आप समानाधिकरण मत बनाओ इसको ये कहना चाह रहे भाव एक है और वह एक अभाव दूसरा एक है ये दोनों कलू उभय विधो दो, ये दोनों प्रकार के अभाव अन्योन्य अभाव कहलाते हैं नहीं पकड़ में आ रहा है आप समाज कुछ छोड़ दीजिएगा ठीक है ना एक भाव है और अभाव है ठीक है ना भावा च भाव चौ अभा दोनों प्रकार का अन्योन्य अभाव अन्योन्य अभाव कहलाते हैं। हाँ ऐसा एक दूसरे की अपेक्षा से अभाव है एक में दूसरे का अभाव यानी मुझ में आपका अभाव है आप में मेरा अभाव है ऐसा पकड़ में आ रहा है जी अन्योन्या अभाव उदाहरण से समझाया जा रहा है अगौर अश्व अश्व कथम अगौ अश्व यानी ऐसा घोड़ा है जो गाय नहीं है इसका ही अभिप्राय है कहा अनश्व गऊ अनश्व गौ हाँ। ऐसा गाय है जो घोड़ा नहीं है ये इसका अभिप्राय है यानी गाय में घोड़े का अभाव है घोड़े में गाय का अभाव है इसको कहते अन्योन्य अभाव दूसरा उदाहरण दिया अपटो घट अघट पट अपटो घट घट कथम अस्थि अपटो अस्ति ये है यानी ऐसा वस्तु ऐसा घड़ा है जिसमें वस्त्र नहीं है अथवा ऐसा वस्त्र है जिसमें घड़ा नहीं है इति अन्योन्य अभाव तृतीय यह अन्योन्य अभाव कहलाता है तीसरा अभाव सूत्रार्थ वो एक ही बात तो है वो तो विवक्षा के आधीन है विवक्षाधीन है जो घड़ा नहीं है हाँ जी हाँ जो घड़ा है जो घड़ा है वो वस्त्र नहीं है और जो वस्त्र है वो घड़ा नहीं है ऐसा कहो ये भी कहो घड़े में वस्त्र नहीं है और वस्त्र में घड़ा नहीं है वो तो विवक्षाधीन है ना विवक्तियां जो है ना वो विवक्षा के अधीन होते हैं सामान्य रूप से मोटे तौर पर जब प्रारंभ में जिनको पढ़ते है ना तो वहां वो अलग अलग दिखते हैं जब आगे जाते हैं ना आगे जाने के बाद फिर विभक्तियां सारी जो है विवक्षाधीन होती हैं पर विवक्षा भी प्रसंग के अनुसार होती, है।, नहीं होती वहां पर भी। पर भी होता है ऐसा कि मैं मनमर्जी से कुछ भी विभक्ति लगा लू ऐसा नहीं होता विवक्षाधीन का मतलब है उन विभक्तियों को बदल सकते हम लोग पर वो प्रसंग के अनुसार बदल सकते जहां कर्म का प्रसंग हमको लगता है भले वो छठी विभक्ति में उसको हम द्वितीय विभक्ति में अर्थ करेंगे और जहां द्वितीय विभक्ति है और प्रसंग ऐसा है वहां छठी विभक्ति में उसका अर्थ करेंगे प्रसंग के अनुसार होता है ऐसा हां जी कहते हैं भाव भाव है ठीक है ना असो अभाव और वो अभाव भी है ठीक है उभय विधा वो दो प्रकार का है यानी वो भाव के रूप में भी है और अभाव के रूप में भी है इसको अन्योन्य अभाव कहते हैं पकड़ में आ गया सूत्रार्थ हो गए आ सूत्रार्थ लिखिएगा जो सत्तात्मक है जो सत्तात्मक है वह असत्तात्मक भी है जो सत्तात्मक है वह असत्तात्मक भी है यह तीसरा अभाव अन्योन्य अभाव कहलाता है यह तीसरा अभाव अन्योन्य अभाव कहलाता है ठीक चतु चौथा अभाव यच्चा अन्यद असद यसद अत तदसत ये है असत अभाव यु प्रागसत प्रध्वस प्रध्वस असत अन्योन असतः अन्यत जो प्राग से प्रद्वंस असत से और अन्योन्य असत से अन्यत भिन्न है अलग है अर्थात इन तीनों अभावों से अलग है तद असत वो असत अभाव कहलाता है हाँ जी इसको कह इसको कहते अत्यंत अभाव आ, अत्यंत अभाव कहते हैं उसी को स्पष्ट किया है आगे तद असत खलु वह जो असत अभाव है वो कैसा है प्राग अभावात, प्राग अभाव से अलग है प्रद्वंस अभावात, प्रद्वंस अभाव से अलग है अन्योन्य अभावात, अन्योन्य अभाव से अलग है अर्थात भिन्न है ऐसे अभाव को अत्यंत अभाव कहते हैं वो चौथा अभाव है सूत्रार्थ जैसे अभी बता दूंगा उदाहरण यह नहीं दिया लेकिन अभी बता दूंगा बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं पूर्वोक्त तीनों अभावों से पूर्वोक्त तीनों अभावों से जो अलग अभाव है पूर्वोक्त तीनों अभावों से जो अलग अभाव है उसे अत्यंत अभाव कहते हैं आदमी के सींग। तो आदमी के ऊपर सिंग का अत्यंत अभाव है आदमी के ऊपर सिंग होते ही नहीं है हाजी हाँ जी हा अत्यंत अभाव है बिल्कुल अत्यंत अभाव है आदमी का भाव थोड़ा बताया जा रहा है आदमी के सिंग का अभाव बताया जा रहा है इधर उधर मत जाओ ह खरगोश के सिंग आकाश के फूल वंध्या का पुत्र ये अत्यंत अभाव है वंध्या का पुत्र होता ही नहीं है ये नहीं कहा जा रहा है पुत्र नहीं होता है और वंध्या नहीं होती है ये नहीं कहा जा रहा वंध्या के पुत्र का अत्यंत अभाव है खरगोश के सिंग का अत्यंत अभाव है आकाश के फूल का अत्यंत अभाव है इस बात को समझो आपको समस्या बताओ क्या समस्या है क्या कहना चाहते हैं आप हम ये थोड़ा कहना चाह रहे हैं पुत्र का अभाव है ये तो उस, उसी अबाव में किस अभाव में नहीं है बस नहीं। गाड़ी के क्या अभाव कौन सा अभाव अभाव का नाम बताना पड़ेगा ना तो का पुत्र नहीं है नहीं मतलब किस प्रकार का अभाव जब जब नाम बताए जा रहे हैं तो आपको नाम बोलने में दिक्कत क्या आ रही है नाम बताओ ना अभाव तो बहुत प्रकार के होते हैं कौन सा अभाव है तब क्या उत्तर दोगे ठीक है हाँ जो होता ही नहीं है उसका अत्यंत अभाव है चले जैसे प्रकार तो के अंदर तो नहीं है। अगर वो विवक्षा ही नहीं है आपने हमने ये कहा वह विवक्षा ये थोड़ा की पुरुष में सिंह का भाव है ये थोड़ा कहा जा रहा है पुरुष के सींग नहीं होते हैं यानी सिंग पुरुष के मानकर के कोई बोले तो पुरुष के सिंग होते नहीं है खरगोश के सिंग होते नहीं है हम ये थोड़ा कहना चाह रहे हैं कि सिंग होते ही नहीं है सिंग तो होते हैं पुरुष भी होता है लेकिन पुरुष के सिंग नहीं होते ये बात है हाँ जी चले अब प्रश्न ये है अभाव कथम अभाव का ज्ञान कैसा होता है अत्र उच्य इस संबंध में कथन किया जा रहा है बोलिए असद भूत प्रत्यक्ष अभावात अभाव भूतस्मृते विरोधी प्रत्यक्षवत अभाव खलु ये जो अभाव है ये अभाव कैसा जाना जाता है इसको समझाया जा रहा है भूतशब्द प्रायण दर्शन शास्त्रे सदर्थक भाष्यकार कहते हैं भूत शब्द जो है सत्तात्मक पदार्थ के लिए प्रयोग में आता है यथो तो व इमानी भूतानी जायते भूत शब्द वहां पदार्थवाची है सत्तात्मक जो पदार्थ है उस अर्थ में भूत शब्द का प्रयोग होता है तो कह रहे हैं भूत शब्द प्रायः दर्शन शास्त्र में सत्तात्मक पदार्थ के लिए प्रयोग में आता है जी उदाहरण प्राय क्या कहा ना मैंने मैं एक उदाहरण दे दिया ठीक है वो वेद भी नहीं है ये तो वह तो वह वो तो उपनिषद का वचन है वेद का नहीं है उपनिषद का वचन है ठीक है भूत का उदाहरण तो यही इसी वैशेषिक में कई जगह आ गया भूत शब्द सत्तात्मक पदार्थ के लिए हाँ जी तो सतो भावात्मक प्रत्यक्ष अनंतरवर्तिनो अभाव सतो भावात्मक अर्थात विद्यमान पदार्थ के प्रत्यक्ष अनंतरवर्तिना प्रत्यक्ष के बाद में आने वाले वस्तु के अभाव से अर्थात सद्वस्तु घटादि स न भवति भवति यथा प्रत्यक्ष पूर्व प्रत्यक्ष नदस्तु घटादि सत्तात्मक जो घड़ा आदि पदार्थ है स न भवति वो घड़ा आदि पदार्थ प्रत्यक्ष नहीं होता है कब यथा उत्पन्न सन प्रध्वंसा प्रत्यक्षम प्रत्यक्ष जैसे उत्पन्न होकर के नष्ट होने से पहले प्रत्यक्ष होता है न तथा प्रध्वंस्त समय वैसे विनाश के काल में नहीं होता है विनाश कालो विनाश होने के बाद में पुनः फिर दूसरी बात कह रहे हैं भूत स्मृत है। सत्तात्म सत्तात्मक पदार्थ की स्मृति से सदवस्तु न स्मृत सत्तात्मक वस्तु की स्मृति से स्मरियते खाल सदरूप सद्रूप तन्नास्ति। स्मरण किया ही जाता है जो जो सत्तात्मक द्रव्य है अब वो नहीं रहा मेरे पास में दो घड़िया थी अब नहीं रहे ये नहीं रही मेरे पास एक बहुत अच्छा मकान था मेरे पास एक बहुत अच्छी पुस्तक थी अब नहीं रही उसका स्मरण होता है ना ऐसा नहीं है कैसे आपको नहीं का कैसे पता लगता उसको बता रहे हैं स्मरण से पता लगता है एक बात और जो विद्यमान वस्तु का जो विद्यमान वस्तु अब नहीं रहा नहीं रही है उसे भी पता लगता है अथवा है लेकिन सामने नहीं है उसकी स्मृति से भी पता लगता है और दूसरी बात कही है? विरोधी प्रत्यक्षवत विरोधी द्रव्य के प्रत्यक्ष के समान हो नहीं है ऐसा तो तीन बातें हैं यहां पर तो सदुवस्तु सदुवस्तु न स्मृत सत्तात्मक पदार्थ की स्मृति से स्मरियते कलु तत्सद्रव्यम तन्नास्ति जो सत्तात्मक पदार्थ है वो नहीं है अर्थात विद्यमान है कहीं और जगह यहां नहीं है जैसे यहां मेरी घड़ी नहीं है विद्यमान है औरत है उसका स्मरण आ गया मेरे को अरे घड़ी लाना था घड़ी नहीं है यहाँ ऐसे बोलते है ना घड़ी रखना था वो घड़ी नहीं रखी है लाई नहीं वो दूर जगह है तो उसकी स्मृति से भी पता लगता है यहाँ नहीं है, तो है। जी नहीं ये प्रत्यक्ष नहीं है सत्तात्मक पदार्थ का प्रत्यक्ष नाव उसकी स्मृति से यानी विद्यमान पदार्थ की स्मृति से भी हमको पता लगता है कि नहीं है जी। प्रत्यक्ष अभी नहीं दिख रहा है तो प्रत्यक्ष तो प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष ना नहीं है वस्तु नहीं है होती तो दिखाई देती जी जो वस्तु नहीं है हाँ उसका के साथ का का होगा? होगा होगा अभाव अभाव माने तो नहीं नहीं नहीं और पर जो जगह है ना जगह पर दूसरी वस्तु है वहां वो वस्तु नहीं, वस्तु नहीं है जिस कम चाहते हैं इससे पता लगता है आप जिस वस्तु का अभाव प्रत्यक्ष हो रहा है इधर उधर मच जाइए वस्तु का अभाव है यानी जो वस्तु है वो नहीं है यहाँ पर यदि होता तो दिखाई देता तो है। तो क्या अनुभूति भी तो आ, आ, प्रत्यक्ष भी होती है ना अनुभूति उसमें क्या दिक्कत है आ, आपको वो कौन सी अनुभूति चलिए ठीक है प्रत्यक्ष से से हो हो रहा है है अनुभूति रही भी तो इंद्रियार सन्निकर्ष तो है ना उसमें क्या दिक्कत है दूसरे दूसरा पदार्थ है सन्निकर्ष वो नहीं है उसका शासन तो बिल्कुल खाली जगह में पर कोई भी पदार्थ नहीं है ऐसा कोई जगह बताइए आकाश आकाश तो नहीं? प्रत्यक्ष होता ही नहीं है नहीं वहाँ पे जाके हम कह रहे हैं सेव नहीं है यहाँ पे और कुछ भी नहीं है हाँ तो कुछ तो होगा वहाँ पर जो है नहीं उसका प्रत्यक्ष हो रहा है क्या अभाव का हो रहा है। नहीं नहीं आप इधर उधर मत जाना अभाव का प्रत्यक्ष का मतलब है पद आप अभाव को यानी जो नहीं है उसका प्रत्यक्ष थोड़ा कह रहे हैं वस्तु का ना होना प्रत्यक्ष हो रहा है यानी वहाँ वस्तु नहीं है तो दिखता या दिखती वस्तु तो प्रत्यक का भाव है। उस वस्तु के प्रत्यक्ष का भाव है उस वस्तु के प्रत्यक्ष का अभाव है उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है मतलब वस्तु वहां पर नहीं है अर्थात वस्तु इंद्रिय अर्थ का सन्निकर्ष नहीं हो रहा है अगर होती होता तो दिखता क्योंकि इंद्रियार उत्पन्न जानम का है ना तो अब वो वहां पर वस्तु है ही नहीं है अगर वस्तु होती तो इंद्रियार सन्निकर्ष हो जाता नहीं हो रहा उस वस्तु के साथ नहीं हो रहा है वस्तु का अभाव है नहीं समझ में आया यानी कोई दूसरा तो प्रत्यक्ष हो रहा है ना वहाँ पर स्थान है या कुछ भी है या टेबल टेबल है, टेबल है के ऊपर घड़ी नहीं है वहां ये व्यवहार किया जाए ना कि उस वस्तु उसके प्रत्... उस प्रत्यक्ष अभाव है वही अभाव है, उस वस्तु के प्रत्यक्ष का अभाव है। जो वस्तु में चाहिए थी उस वस्तु के प्रत्यक्ष का प्रत्यक्ष होने का अभाव है वो वस्तु में प्रत्यक्ष नहीं हो रही वही अभाव है अभाव का प्रत्यक्ष करना चाहिए नहीं अभाव का प्रत्यक्ष का मतलब है अभाव का प्रत्यक्ष अभाव तो अभाव है उस कोई वस्तु नहीं है ठीक है ना पर वहां वस्तु नहीं है जो बताया जा रहा है ना वो भी तो आपको प्रत्यक्ष हो रहा है वहां पर और प्रत्यक्ष का मतलब आप ये नहीं हम ये नहीं कहना चाह रहे हैं कि उस वस्तु के साथ में तो इंद्रिया संकर्ष तो हुआ ही नहीं है हा? तो अब आपको जो प्रत्यक्ष हो रहा है दूसरी वस्तु को ध्यान में रख करके उसका अभाव है ऐसा कहा जा रहा है अभाव केवल अभाव शब्द का प्रत्यक्ष नहीं है वस्तु का अभाव प्रत्यक्ष है उसको प्रत्यक्ष कहा जाता है और क्या कहेंगे अनुमान कहेंगे उसको आप बताइए अनुमान कहेंगे कि के नहीं वो प्रत्यक्ष का अभाव कैसे पता लगा आपको कैसे प्रक्रिया नहीं भाई केवल शब्दों को मत बोलो उसकी प्रक्रिया बताना पड़ेगा इसकी प्रक्रिया ये है प्रद्टेक्ष्ण, प्रद्टेक्ष्ण नहीं हुआ कैसे पता लगाने के कारण कैसे पता लगेगा कुछ समझ नहीं है मेरी बात को आप हाँ आप थोड़ा समझने का प्रयत्न करना मतलब यह पुस्तक यहां नहीं है भाई नहीं है कैसे पता चला इसका इसका इसका पता क्योंकि इसका नहीं।, नहीं।, नहीं हो रहा है इसका ज्ञान नहीं हो रहा है इसका ज्ञान नहीं हो रहा किसी के माध्यम से पता लगेगा आपको क्योंकि वहां दूसरा प्रत्यक्ष हो रहा है पुस्तक प्रत्यक्ष नहीं हो रहा है हाँ ये ये समझ लेना दूसरा प्रत्यक्ष हो रहा है जमीन प्रत्यक्ष हो रहा है और कुछ भी प्रत्यक्ष हो रहा है उसका प्रत्यक्ष नहीं हो रहा है चलिए जी क्या पुस्तक नहीं है ये स्मृति से ये हो रहा है है है कि पुस्तक नहीं स्मृति से ओना ओना अलग अलग बात है इससे भी ये स्मृति का भी तो बताया ना स्मृति भी बताया ऐसा नहीं है कि एक ही तीन तीन कारण बताया इस बात को समझो यहाँ पर यहाँ तीन कारण बताए जा रहे हैं एक ही कारण नहीं है विरोधी वस्तु के कारण से भी है विरोधी वस्तु भी कारण है वहां पर विरोधी प्रत्यक्षवत विरोधी प्रत्यक्ष मतलब उससे भिन्न जो वस्तु है उसके प्रत्यक्ष के समान ये नहीं है एक बात है और भूत स्मृति स्मृति के कारण से एक है और भूत प्रत्यक्ष अभावात अभाव प्रत्यक्ष के अभाव होने से तीन तीन कारण बताएं अभाव के यहाँ पर जैसे पीछे करके तरह में जैसे कि कि प्रयोग होता है मैंने देखा आप को वो नहीं था, को अपनी आप को से वो तो अभाव प्रत्यक्ष, हो रहा है। प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष का मतलब आप, अभाव तो प्रत्यक्ष होता ही है ना उसमें क्या है A अभाव प्रत्यक्ष होता है अगर प्रत्यक्ष वस्तु का अभाव का प्रत्यक्ष है यानी वहां वस्तु नहीं है जिस वस्तु का आप देखना चाहते हैं उस वस्तु का अभाव है यह भी आप इंद्रियार्थ सन्निकर्ष से ही हुआ है हाँ जी अब इंद्रिया सन्निकर्ष से क्या हुआ है उसकी दो तीन स्थितियां बताइए एक भूत स्मृति है विरोधी प्रत्यक्षवात और भूत प्रत्यक्ष अभावात क्या कहना चाह रहे हैं आप ना होने का भी ज्ञान होता है हाँ ठीक है तो वैसे to... वो ये कहना चाह रहे हैं जिस प्रमाण से वस्तु uh. का बोध होता है उसी प्रमाण से वस्तु ना होने का भी बोध होता है अर्थात प्रत्यक्ष प्रमाण से वस्तु का बोध होता है और प्रत्यक्ष प्रमाण से वस्तु ना होने का बोध होता है अभाव है मैं भी कह रहा हूँ लेकिन आप अभाव को प्रत्यक्ष के रहे। उस वस्तु के प्रत्यक्ष को अभाव कह रहा हूँ मतलब केवल प्रमाण शब्द को तो स्वीकार कर रहे हो आप प्रत्यक्ष शब्द को अस्वीकार कर रहे हैं क्या मतलब क्या होता है इधर इधर उधर मत जाइए जिस प्रमाण से वस्तु का प्रत्यक्ष होता है उसी प्रमाण से वस्तु का ना होना भी ज्ञान होता है ठीक है उसी प्रमान प्रमान ना उसी प्रमाण से अब वो प्रत्यक्ष प्रमाण से वस्तु का बोध हो रहा है और अब प्रत्यक्ष प्रमाण से वस्तु ना होने का बोध नहीं होता हूँ उसको उसी प्रत्यक्ष प्रमाण से हो रहा है तो प्रत्यक्ष तो फिर उसको क्या कहेंगे आप? ये ना आप किस से पता, पता लगा किस प्रमाण से पता लगा हाँ इसका उत्तर दीजिएगा वो वो बाद में बताऊंगा आप, आप ये बताइए वहाँ वस्तु नहीं है इसका बोध आपको किस प्रमाण से हुआ हाँ जी रुकिए आप किस प्रमाण से पता लगा वो तो सोच विचार करना हाँ ठीक है ये ये वो जब जब तक वो नहीं है क्योंकि यहां पर बताया जा रहा है ना तीन कारण इसको क्यों नहीं समझते हैं सूत्रकार स्वयं कह रहे हैं तीन कारण भूत प्रत्यक्ष अभावत भूत स्मृत है विरोधी प्रत्यक्ष वनि प्रत्यक्ष का अभाव से ये कह रहे हैं ना भूत प्रत्यक्ष अभावत एक कारण है सत्यमान पदार्थ का प्रत्यक्ष ना होने से एक कारण और भूत स्मृति जो वस्तु थी अब नहीं है उसकी स्मृति से भी उसका ज्ञान होता है और विरोधी प्रत्यक्षवत दूसरी वस्तु है अब ये वस्तु नहीं है उस उससे भी ज्ञान होता है तीन भेद बताए यहां पर अभाव के खैर और ये सब प्रध्वंस अभाव को लेकर के बात कही जा रही है यहां पर ऐसा भाष्यकार का कथन है छिटे सूत्र में चलिए आगे देखिए पता लग जाएगा यहां पर नहीं ऐसा नहीं बोले किसी ने बोला है कि कमरे में वो घड़ी नहीं है नहीं। हाँ हाँ शब्द प्रमाण से भी होता है उसमें क्या दिक्कत है अनुमान प्रमाण से भी बोध होता है गाड़ी का आवाज नहीं आ रही इसलिए गाड़ी नहीं है मतलब गाड़ी का आवाज नहीं आ रही है क्योंकि गाड़ी आ नहीं रही है यह अनुमान प्रमाण से भी बोध होता है ऐसे प्रत्यक्ष प्रमाण से भी बोध होता है गाड़ी, गाड़ी नहीं, है। नहीं गाड़ी नहीं आ रही है गाड़ी नहीं आ रही है कैसे पता लग रहा है आवाज नहीं आ रही है ऐसा गाड़ी नहीं का मतलब वो आप गलत अर्थ मत लो पकड़ में आ रहे ना तो तीनों प्रमाणों से ही कहा तीन कारण बताए एक नहीं बोला तीन कारण बताए तीनों तीनों बात बताए ना यहाँ पर तीनों बात बताइए हाँ जी शुरू से देखिएगा भूत शब्द प्राय न दर्शन शास्त्र का भूत शब्द अक्सर दर्शन शास्त्र में सत्तात्मक पदार्थ शब्द के लिए प्रयोग होता है सतो भावात्मकस्य से अनंतर अनंतरवर्तिना अभाव जो सत्तात्मक पदार्थ है उसका प्रत्यक्ष अनंतरवर्तिना प्रत्यक्ष के बाद में आने वाला जो अभाव है उस अभाव से समझ में आ रहा है सदवस्तु घटा दि अब उसी को खोल करके समझा रहे हैं सदवस्तु घटा दि स न प्रत्यक्षम भवती वो घड़ा प्रत्यक्ष नहीं होता सदवस्तु घटा दी स न प्रत्यक्षम भवती कब नहीं होता है यथा उत्पन्न सन प्रध्वंसात पूर्व प्रत्यक्षम भवती जैसे उत्पन्न होकर नष्ट होने से पहले उसका प्रत्यक्ष होता है अब उत्पन्न होकर नष्ट हो गया अब उसका प्रत्यक्ष नहीं हो रहा है ठीक है न तथा प्रध्वंस्त समय प्रध्वस्त समय में उसका प्रत्यक्ष नहीं होता है ये एक प्रकार का अभाव है जिसको एक प्रकार का ज्ञान है जो अभाव का बोध होता है अभाव अभाव अभाव अभाव प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष कि का ज्ञान से से होता है प्रमाण नहीं यहाँ प्रत्यक्ष प्रमाण शब्द का तो प्रयोग नहीं किया प्रत्यक्ष प्रमाण का शब्द का प्रयोग नहीं किया है यहाँ पर कि अभाव का ज्ञान प्रत्यक्ष प्रमाण से नहीं शब्दों में नहीं अरे शब्दों में नहीं लिखा है आप बोल रहे हैं ना लिखा है प्रत्यक्ष प्रमाण का अ, से होता है ऐसा तो शब्द नहीं लिखा है यहां पर उसका अभिप्राय तो यही है क्योंकि अब जो उत्पन्न होकर नष्ट हो गया अब नहीं रहा घड़ा ये कैसे पता लग रहा है किस प्रमाण से पता लग रहा है तो प्रत्यक्ष प्रमाण से पता लग रहा है और किससे पता लग रहा है प्रत्यक्ष प्रमाण से तो पता लग रहा है अच्छा आप तो ज्ञान तो हो रहा है आप ये कह रहे हैं किससे कौन से प्रमाण से पता लग रहा है ये उत्तर नहीं दे रहे हैं आप और ये उत्तर देते फंसेंगे आप इसलिए उत्तर नहीं देना चाहते हैं आप और क्या है हाँ विचार कर लेना कौन से प्रमाण से होता है आ, देख ले ना आप उसको देख लेना मेरे को आपत्ति नहीं यही था अभाव का ज्ञान जो है नई के रूप में ही दिखाई दे रहा है और है, है, के रूप में दे रहा है। वो तो किस प्रमाण से दिखाई दे रहा है प्रत्यक्ष से भी अनुमान से भी और शब्द से भी जहाँ जैसा होगा खैर आगे चलिएगा विरोधी प्रत्यक्षवत् अब दूसरा तीसरा दे रहे हैं अभावस्य विरोधी भाव अभाव का विरोधी क्या है वो भाव है अभावस्य विरोधी भावा तस्य अभावी भाव भावात्मकस्य भाव भावक प्रत्यक्ष भवति अभाव अभावस्य अपि स्पष्ट शब्दों में यह लिख दिया इन्होंने ये कहते हैं अभाव विरोधी भाव अभाव का जो विरोधी है वो भाव है तरोधिना उस विरोधी भाव का भावात्मक जो सत्तात्मक है उसका प्रत्यक्षत्वम जैसे उसका प्रत्यक्ष होता है उसी प्रत्यक्ष के समान प्रत्यक्ष ही अभाव अभाव का भी प्रत्यक्ष होता है प्रत्यक्षत्वम प्रत्यक्षत्वम प्रत्यक्ष अनुमान में कैसा ज्ञान होता है बिल्कुल प्रत्यक्ष जैसा ही ज्ञान होता है प्रत्यक्ष ये कहा को क्या परिभाषा लिया है? ले जो ज्ञान होता है वो कैसा जान होता है? बिल्कुल तो प्रत्यक्ष के समान ही होता है प्रत्यक्ष के तुल्य होता है इसी तरह प्रत्यक्ष शब्द तो प्रत्यक्ष ज्ञान हो रहा है ऐसा नहीं कह रहे थे। आ, आप युवा तो शब्द को कहा ऐसा कुछ ज्ञान है ऐसा नहीं ये ये तो आप अपना अर्थ कर रहे हो ये इसका अर्थ आप अपने ढंग से लगा रहे हो ना ये कह रहे हैं जिस प्रकार से आ, सत्तात्मक पदार्थ का प्रत्यक्ष होता है उसी प्रकार से आ, जो नहीं है उसका भी प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष होता है ये कहना चाह रहे हैं यही है इसका अर्थ भावो यथा अब उसका उसका व्याख्या करके बता रहे हैं देखो भावो यथा प्रत्यक्षम भवती जैसे भाव का प्रत्यक्ष होता है तथा अभावो भी प्रत्यक्षम अभाव भी प्रत्यक्ष होता है भाव सदात्मना भवति। न्याय दर्शन के अनुसार ही बताया कि भाव सत्तात्मक रूप में प्रत्यक्ष होता है अभाव असदात्मना प्रत्यक्षम भवति। अभाव असत्तात्मक रूप में प्रत्यक्ष होता है बिल्कुल न्याय दर्शन के अनुसार ही बताया यदि तो अभाव प्रत्यक्षम न भवेत दिया जा रहा है यदि अभाव का प्रत्यक्ष नहीं होता तदातु अभावो न वक्तुम शक्येता तब अभाव नहीं कह सकते इति प्रद्वंस अभाव उगता इस प्रकार से प्रद्वंस अभाव को लेकर के ये बातें कही गई यहाँ पर सूत्रार्थ हाँ जीव को ले जी हाँ जी, जी। ये तो ये तो सबके साथ घट सकता है ये तो भाष्यकार का अपना आ, मत है हा तो बिल्कुल ये भी और एक आगे एक और सूत्र आ रहे हैं वो दो सूत्र सूत्रार्थ लिखिएगा अभाव का अभाव का बोध या अभाव का ज्ञान प्रत्यक्ष वस्तु के ना होने से अभाव का ज्ञान प्रत्यक्ष वस्तु के ना होने से देखे हुए प्रत्यक्ष देखे हुए के स्मृति के कारण से देखे हुए के स्मृति के कारण से और विरोधी प्रत्यक्ष वस्तु के समान विरोधी प्रत्यक्ष वस्तु के समान ज्ञान होता है हाँ जी आगे देखिए अथ बोलिए तथा भावे भाव तथा प्रत्यक्षात पूर्व प्राग भाव अपि प्रत्यक्ष विज्ञे भाव प्रत्यक्ष घटादे तथा प्रत्यक्षात पूर्वम् उसी प्रकार तथा मतलब उसी प्रकार प्रत्यक्षात पूर्वम प्रत्यक्ष से पहले प्राग अब, प्राग प्राग भाव प्राग भावोपि भाव का भी प्रत्यक्ष होता है ऐसे समझ लेना चाहिए भाव प्रत्यक्ष भाव प्रत्यक्ष के समान भावत्मक से घटादे जात से जो सत्तात्मक घटादि उत्पन्न हुए पदार्थ का प्रत्यक्ष जैसा होता है वैसे ही प्रागभाव का भी प्रत्यक्ष होता है और स्पष्ट कर रहे हैं यथाई जातो घड़ा प्रत्यक्षम बहुत जैसे उत्पन्न व घड़ा प्रत्यक्ष होता है तथा तथा प्राग अभावी प्रत्यक्ष प्रत्यक्षम बहुत उत्पन्न होने से पहले भी प्रागभाव का प्रागभाव का प्रत्यक्ष होता है इति प्रागभाव उक्ता इस प्रकार से प्रागभाव को लेकर यहाँ पर बात कही है सूत्रार्थ जी मुझे तो में आ रहा है। हाँ जी। के उसका अभाव कहा हाँ तो जा रहा है चूंकि वस्तु वहाँ पर होनी चाहिए थी जैसी हमारी व्यवस्था थी हाँ ठीक है अब चूंकि वो नहीं है तो उसको दृष्टि से कहा जा रहा है इसका अभाव है उसी दृष्टि से कहा जा रहा है और किस दृष्टि तो से कहेंगे मतलब अभाव का मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूं मतलब कोई अभाव नाम की कोई वस्तु है सत्ता है फिर वो नहीं है ऐसा थोड़ा हम कह रहे हैं हम भी ऐसा नहीं कहना चाह रहे हैं पता नहीं है। वो क्या समझ रहे होंगे वही जानते हैं हम ये भी नहीं कह वो वो उनका जो कथन है जो अभाव है अभाव का मतलब नहीं है उस नहीं का नहीं का अलग से कोई पदार्थ होगा हाँ इंद्रिया हो रहा है जब नहीं का के साथ इंद्रिया तो होता ही नहीं, है।, नहीं है वो जो है उस उस वस्तु को ध्यान में रखकर के इंद्रिया सन्निकर्ष है वहां पर उस वस्तु को ध्यान रखिए क्या नहीं मतलब इंद्रियार्थ सन्निकर्ष का मतलब है यहाँ तो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष तो हो रहा है ना विषय नहीं है नहीं है अपने अपने एक विषय हो गया अभी <laughs> आपको इंद्रिया प्रत्यक्ष कहा हो रहा है क्या आप बोले इनको सन्निकर्ष मान करके सब कह कर रहे हैं इंद्रिया आपका हो रहा है नहीं यहां तो प्रत्यक्ष जो हो रहा है इन प्रत्यक्ष की जो परिभाषा है ना इंद्रियार्थ इंद्रियाम ज्ञानम इंद्रिय और अर्थ के साथ सन्निकर्ष होने पर प्रत्यक्ष ज्ञान होता है और इंद्रिय और अर्थ का संस्तु उस, उस, उस का इंद्रिय के साथ संनिकर्ष नहीं है इस रूप में प्रत्यक्ष है वो इस रूप में प्रत्यक्ष है वो वो अलग चीज है वो अलग बात है आ, तो वो तो है ही है उसमें क्या दिक्कत है अभाव को भी तो प्रमाण माना रूप में अभाव को अभाव के रूप में जाना जाता है वो भी प्रत्यक्ष है यानी अभाव के तीन प्रकार से जान होता है अभाव का प्रत्यक्ष से भी होता है अभाव का अनुमान से भी होता है अभाव का शब्द से भी होता है चलिए कौन सा अब कहाँ बच गया हाँ ये तो गलत लिखा हुआ इसकी जरूरत नहीं है हाँ इसका आवश्यकता नहीं है हाँ तो भले आप लोग काट लेना हमें क्या आपत्ति है सूत्रार्थ हाँ यानी छठे और सातवें सूत्र इन दोनों सूत्रों की व्याख्या दूस, दूसरी बार किया उन्होंने ऐसा भी हो सकता है कह करके किया है वो उचित नहीं लगता इसलिए उसको आवश्यकता नहीं है ये कह रहा था मैं वो आप देख लेना वैसे तो कोई बहुत बड़ी बात है पढ़ा, पढ़ भी सकते हो उसमें कोई दिक्कत नहीं है पहले सूत्रार्थ लिखिएगा प्रध्वंस के समान प्रध्वंस के समान प्राग अभाव में भी प्राग अभाव में भी आ, प्राग अभाव में आ, प्राग अभाव में हाँ इसको ऐसा लिख सकते हैं भाव प्रत्यक्ष अभाव ज्ञानं बहुत ऐसा भाव प्रत्यक्षा सत्तात्मक पदार्थ के प्रत्यक्ष के समान ऐसा लिखिएगा सत्तात्मक प्रत्यक्ष वस्तु के समान आप काट सकते हो कोई दिक्कत नहीं हो सत्तात्मक प्रत्यक्ष वस्तु के समान प्राग अभाव में भी प्राग अभाव का भी ज्ञान होता है ऐसा लिखिएगा सत्तात्मक प्रत, सत्तात्मक प्रत्यक्ष क्या लिखा सत्तात्मक वस्तु के प्रत्यक्ष के समान सत्तात्मक वस्तु के प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष के समान प्राग भाव का भी ज्ञान होता है शेष्ट सप्तमयो सूत्र यो अन्यो व्याख्या मार्ग सातवें आठवें सूत्र का अलग प्रकार से व्याख्या करते हैं ये कहना चाहते हैं हां जी भाव अभाव प्रत्यक्ष विषय को भाव और अभाव ये दोनों प्रत्यक्ष विषय वाले हैं यानी भाव का भी प्रत्यक्ष होता है और अभाव का भी प्रत्यक्ष होता है ये कहना चाहते हैं तत्र भूता भूता प्रत्यक्ष अभावात छठा सूत्र इसको सामान्य अभाव प्राग प्रध्वस प्राग प्रध्वंस उभय प्रत्यक्ष दर्शयती है छठा सूत्र जो है यह सामान्य रूप से अभाव को दर्शाता है प्राग अभाव और प्रध्वंस अभाव इन दोनों अभावों को सामान्य रूप से दिखाता है विरोध प्रत्यक्षवत भाव प्रत्यक्षवत हरोधी प्रत्यक्षवत भाव प्रत्यक्षवत जैसे विरोधी प्रत्यक्षवत अर्थात भाव प्रत्यक्षवत भाव प्रत्यक्ष के समान प्रद्वंस का और प्राग अभाव का प्रत्यक्ष होता है ऐसा छठा सूत्र कहता है ठीक है सप्तमम सूत्रम भाव विषयकम सियात सातवां सूत्र जो है भाव विषय वाला होना चाहिए तत्र भाव प्रत्यक्षत्व अभाव प्रत्यक्षवद उच्चते भाव का जो प्रत्यक्ष है अभाव प्रत्यक्ष के समान होता है ये कहना चाहते हैं ये बहुत विशेष नहीं लगता एक तो सत्तात्मक पदार्थ के समान असत्तात्मक का ज्ञान होना तो उचित है असत्तात्मक के समान सत्तात्मक का ज्ञान होता यह कहना चाहते मतलब जैसे सत्तात्मक पदार्थ के समान वहां पदार्थ नहीं है जैसे यह प्रत्यक्ष हो रहा है ऐसा वहां वो वस्तु नहीं इसलिए वो नहीं है एक तो यह स्थिति है ठीक है दूसरी स्थिति यह है जैसे वहां वस्तु नहीं है वैसे यह वस्तु है हा जी नहीं वो सापे तो ठीक है पर वो ज्यादा उचित नहीं है यानी सत्तात्मक को ध्यान में रख के असत्तात्मक का बोध कराना तो ठीक है और जो है ही नहीं है उसको ध्यान में रख के फिर सत्तात्मक का बोध कराना ये इतना ज्यादा संगत नहीं लगता ये मैं कहना चाह रहा हूं बस इतना ही दोष है बाकी वैसा कोई गलत नहीं है पकड़ में आ रहा है आप लोगों को यानी विद्या की दृष्टि से तो अविद्या है अविद्या की दृष्टि से विद्या नहीं है विद्या की दृष्टि से विद्या की दृष्टि से अविद्या मतलब पहले विद्या है उस विद्या के कारण से ही तो अविद्या बनती है आ, हाँ ऐसा ही है लिए लिए लिए Köton, वो तो है वो सापेक्ष से है पहले विद्या होगी फिर उसके बाद अविद्या होती है ऐसा अगर विद्या ही ना हो तो अविद्या कोई लिंग नहीं बन सकती है ये, ये है मुख्य बात अविद्या तभी आप कह सकते हो पहले विद्या हो क्यों विद्या को स्वीकार किया जा रहा है विद्या के कारण से अविद्या को माना जा रहा है ये मुख्य बात है बात पकड़ में आ रही है जो मैं कहना चाह रहा हूं ये नहीं है कि अविद्या को ध्यान में रखकर के विद्या को सिद्ध किया जा रहा हो ठीक है थीके? अविद्या को ध्यान में रखकर के विद्या को नहीं सिद्ध नहीं किया जा रहा है वहां विद्या को ध्यान में रखकर के अविद्या को सिद्ध किया जा रहा है वहां वह वाली बात और यह यहां ये यह जो कहना चाह रहे हैं नहीं को ध्यान में रखकर के है को सिद्ध कर रहे हैं समझ में आ रहा है तो वो इतना ज्यादा उपयुक्त नहीं है यह मैं कहना चाह रहा हूं चलिए तो सप्तम सूत्र भाव विषयकम स्यात् भाव विषय को ध्यान में रख करके होना चाहिए तत्र भाव प्रत्यक्ष जो भाव का प्रत्यक्षत्व है वो अभाव प्रत्यक्षव उच्चते अभाव प्रत्यक्ष के समान कहा जाता है सूत्रपाठ संधिम अवलंब्य सूत्रपाठ को संधि को अवलंबन करके ऐसा अर्थ करना चाहिए कह रहे हैं तथा भावे अभाव प्रत्यक्षवत ऐसा संधि को अवलंबन करके संधि को ध्यान में रख करके ऐसा सूत्र बना सकते हैं ये कल्पना की जा रही है तथा भावे में वहां पर तथा को अलग कर दिया और भाव अलग कर दिया ऐसा भी बन सकता है और तथा अभावे भी बन सकता है तो ये अभावे ना करके भावे कर दिया तो भावे भाव के बोध में यानी सत्तात्मक पदार्थ के बोध में अभाव प्रत्यक्षवत अभाव के प्रत्यक्ष के समान होता है ये कहना चाहते हैं। भावे भावत्म के द्रव्य उस भावात्मक द्रव्य के प्रत्यक्ष होने में भावा अभाव अभाव प्रत्यक्षवत बहुत वह अभाव प्रत्यक्ष के समान होता है यथा अभावत्मक अभाव साक्षात प्रत्यक्ष जैसे अभाव अभावात्मक जो है वो अभावात्मक रूप से प्रत्यक्ष होता है पुनः भावात्मकतयावती भावात्मकतया भाव प्रत्यक्ष बहुत उसी प्रकार भावात्मक रूप से भावात्मक का प्रत्यक्ष होता है तथा भावअभाव प्रत्यक्ष प्रत्यक्षो इस प्रकार से भाव अभाव दोनों प्रत्यक्ष होते हैं ऐसा अर्थ किया है मुख्य बात यहां पर यह है कि इसको इतना ज्यादा नहीं लिया जाए क्योंकि अभाव से भाव का प्रत्यक्ष करवा रहे हैं होना चाहिए भाव से अभाव का प्रत्यक्ष ये ज्यादा उचित है हाँ जी अब आगे चलिएगा हाँ जी किनका व्याय तो ठीक है होने दो उनको बाहर करेंगे खेलें हाँ कोई बात नहीं बाहर थोड़ा आ, करके आएंगे हमारा पाठ तो चले हमको ये पाठ चार दिन में समाप्त करना है हाँ जी हाँ हाँ जी कारण यही है कि जल्दी समाप्त करना है मेरे को आगे पढ़ाना है जी हाँ दोनों मतलब मतलब ज्यादा नहीं है ना चार चार पेज तो करना है अपने को चार चार पेज ही तो करना है हाँ जी देखिए आगे अन्यो अन्य अभाव कथन जातीय उच्चते अन्य अन्य अभाव एक दूसरे का अभाव का बोध कैसे होता है इस बात को लेकर के बताया जा रहा है एक न अघटो अघो अधर्मश्च व्याख्यात एतना पूर्व प्रे के अनुसार अगट अगौ अध व्याख्यात ये गड़ा नहीं है ये गाय नहीं है ये धर्म नहीं है ऐसा समझ लेना चाहिए पूर्वोक्त प्रकार से एक भावअ भावो प्रत्यक्ष निर्देश एक भाव अभाव यो भाव और अभाव इन दोनों का प्रत्यक्षत्व निर्देश ना प्रत्यक्ष को ध्यान में रखकर के प्रत्यक्ष के निर्देश से जैसे जाना जाता है ऐसे ही अघटो घटा पटा पटादो जो अघट है अर्थात घट का अभाव जो है वो पटादो पट यानी वस्त्र वस्त्र में घड़े का अभाव है क्या बात स्पीड कहां किया नुँ। नुँ समझ कौन सी पंक्ति तो अभी तो आप पूरा किया ही नहीं है आप लिखा नहीं क्या ऊपर से तो लिख लीजिएगा ना, ना क्या कहते हैं? नाव ना अभाव यो ये जो भाव अभाव है इन दोनों को लेकर के जो बात कही जा रही है प्रत्यक्षत्व निर्देश ना प्रत्यक्ष के निर्देश के माध्यम से कहा जा रहा है एतना का अर्थ है प्रत्यक्षत्व निर्देश ने ना प्रत्यक्ष के निर्देश से यह कथन किया जा रहा है कैसे है? ये घट अपट इन शब्दों से आपको समस्या आ गई है अघट घड़ा नहीं है अर्थात घट अभाव घड़े का अभाव है कहां पर पटा दो वस्त्र में अब पकड़ में आया वस्त्र में घड़े का अभाव है इसको बोला है अघट अघटो पट इसको ऐसा आप बोल सकते हैं अघटो पट पतह। पटह कथम अस्ती वस्त्र कैसा है वो अघट है अर्थात भावो अस्ति पटे ये इसका अभिप्राय है अगौ अगौ अगला उदाहरण दे रहे हैं अगौ गौ अभाव अश्वादो ये अगौ है अर्थात गौ अभाव गाय का अभाव है किसमें अश्वादो अश्व में घोड़े में घोड़े में गाय का अभाव है स्पष्ट हो गया तीसरा उदाहरण दिया जा रहा है अधर्म अधर्मो धर्म अभावो धर्म का अभाव है अधर्मो धर्म अभाव धर्म का अभाव है किसमें अधर्म में अधर्म में नहीं हा धर्म अभाव एक मिनट अधर्म धर्म अभाव हाँ हाँ नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं सुनिए सुनिए अधर्म अधर्म कहने का मतलब यह है धर्म अभाव धर्म का अभाव है किसमें अधर्म में अधर्म में क्या समझ में नहीं आया धर्म का अभाव देखिए अधर्म कहने से यह अर्थ निकलता है धर्म का अभाव है धर्म का अभाव किसमें है अधर्म में ये बता भाव बताना है कोई हाँ जीव बताया है? नहीं ध, अधर्म में धर्म का अभाव बताया जा रहा है इधर उधर मत जाइए अघट अघटा का मतलब क्या है घटाभाव का कुत्र घटा अभाव पटा, पटा दो वस्त्र में घड़े का अभाव है ठीक है नहीं नहीं सुनो ना पहले पूरा सुनो ना अधर्म हा, अधिक हा, हा। हाँ अधर्म को ही धर्म अभाव कहा धर्म का, का अभाव है किस में अधर्म धर्म का अभाव है अधर्म में किस अधर्म का अभाव है किस में इधर उधर धर्म का वहां गड़बड़ नहीं है आप गड़बड़ समझ रहे हैं धर्म का अभाव है अधर्म में ये इस कार्य है इसमें कोई समस्या बताओ वहाँ मत देखिएगा वहाँ बाद में देख लेना उधर नहीं जाना पहले मेरे प्रश्न का उत्तर देना आपका है बस वही है यहाँ पर भी वही है।, है नहीं गड़बड़ कैसे नहीं सुनो ना अघट ठीक है ना घटा भावा अघट हाँ। का मतलब है घटका अभाव है किसमें पटा दो पहले सुनो ना पटा दो तो दूसरा उदाहरण हाँ अन्योन्य अभाव है आपको ये वहां द्रव्य दिख रहा है या केवल धर्म दिख रहा है इसलिए आपको समस्या आ रही है भाई धर्म अलग है अधर्म अलग है ना दोनों अलग अलग वस्तु है नहीं है क्या वस्तु का मतलब है दोनों अलग अलग पदार्थ है ना अधर्म अलग पदार्थ हैं धर्म अलग पदार्थ है पकड़ में आ गया नहीं आया आपका पकड़ क्या पकड़ में आया आपको जी आप एक एक शब्द लेकर के जोड़िए अघटा अधर्मा अघटाभाव अधिक बात, बात क्यों नहीं बनेगा चाहिए तभी बात बनेगा नहीं धर्म में भी बोल सकते अधर्म में भी बोल सकते अधर्म पहले सुना पहले सुनिये अधर्म में धर्म का अभाव है और धर्म में अधर्म का अभाव है दोनों कह सकते हैं ना आपको पहले सुनिए आप अनुलोम को देख, देख रहे हैं विलोम को नहीं देख रहे हैं बस समस्या यह है। यहा, ये विलोम अब अनलोम अनुलोम अनुलोम के अनुसार चल रहे हैं इसलिए समस्या आ रही है पकड़ में आए आप लोगों को यह ठीक ही लिखा है ऐसा नहीं है ठीक ही लिखा है आप अनुलोम को देख रहे हैं यह विलोम में अर्थ दिया है बस अंतर इतना है अधर्म में धर्म का अभाव दिखा रहे हैं इसमें कोई आपत्ति नहीं है और धर्म में भी अधर्म का भाव दिखा सकते हैं यानी विलोम भी अनुलोम भी दोनों भी हो सकते हैं ठीक है चेक हाँ कपाल भाती को भी समझ लेना तो अधर्म धर्माभाव अधर्म में धर्म का अभाव है इसलिए अधर्म में वो अधर्म है प्रत्यक्ष होता है प्रत्यक्षम बहुत अन्योन्य अभाव भाव प्रत्यक्षवत अन्योन्य भाव जो है भाव प्रत्यक्ष के समान है ऊपर कर सकते हैं। हम्म। हम्म। भाव अघटे किम हाँ तो, तो ऐसा भी, भी कह सकते वो विवक्षा अगर विवक्षा अगर ऐसा है तो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन अघटा नहीं कह सकते वहां पर यूं कहने को तो भले आप कह दो शाब्दिक रूप में कोई आपत्ति नहीं है पर प्रयोग ऐसा नहीं होता है पर धर्म में तो होता है धर्म अधर्म में होता है न्याय अन्याय में होता है पकड़ में आ रहे दोनों अंतर आपको मतलब न्याय अन्याय दोनों अलग अलग है न्याय अन्याय दोनों अलग अलग है धर्म अधर्म दोनों अलग अलग है सत्य असत्य दोनों अलग अलग है ठीक है तो इस रूप में तो कह सकते हैं पर वहां अगट कह सकते <coughs> रुक रहा है नहीं आ रहा है आने लगता है नहीं लगता छींक चलिए हा ठीक है चलिए <laughs> कोई बात नहीं ये दोनों बातें समझ में आ रहे हैं ना यानी अगट ये जो कहा जा रहा है घट का अभाव है किसमें पठ में और रुक रहा है ना आ, आते आते रुक जा रहा है छींक ठीक है कोई बात नहीं सूत्रार्थ हो गया नहीं सूत्रार्थ लिख लीजिएगा प्रत्यक्ष के निर्देश के अनुसार प्रत्यक्ष के निर्देश के अनुसार घट अघट अगौ की व्याख्या समझ लेना चाहिए प्रत्यक्ष के निर्देश के अनुसार अघट अघट अगौ अधर्म की व्याख्या समझ लेना चाहिए यानी अघट की व्याख्या अगौ की व्याख्या और अधर्म की व्याख्या समझ लेना चाहिए ये कहना चाहते हैं। ठीक है? अस्य अभाव प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष प्रदर्शति तस् स्वरूप मुच्यते यदर्श हाँ। प्रदर्शित जिस अभाव के प्रत्यक्ष को आपने दिखाया है तस्य स्वरूपम उच्चते उस अभाव के स्वरूप को यहां पर बताया जा रहा है बोलिएगा अभूतम न अस्ति इति अनर्थांतरम सूत्रार्थ सरल है लिख लीजिएगा अभूत अभूत न अस्ति ये दोनों एकार्थवाची हैं, अभूत और नास्ति ये दोनों एक अर्थवाची हैं नास्ति अभूत कहो या नास्ति कहो ये दोनों एक अर्थवाची हैं ठीक है थीके? अभूतम्र्थ न भूत वर्तमतम नर्तम ऐसा अभूत असद यद्वा कहो असद कहो कहो अथवा न विद्यते इति तु अभिन्नाथक ये अभिन्न अर्थ वाले हैं एक, एक, एक ही अर्थ को बताने वाला शब्द है ये शब्द है भूत सद्वस्तुप भूतम का मतलब क्या है सत्तात्मक वस्तु को भूतम कहते हैं अभूतम असदभाव और जो अभूत है जो असत्तात्मक है यदवा न अस्ति नहीं है न अस्ति नहीं है यत तद तदस्ति जो सत है वो है है ना अस्ति वो नहीं है यद सत जो है तदस्ति वो है यह न सत कलु असत और जो न सत जो सत नहीं है वो असत कहलाता है तद नास्ति वो नहीं है उसी को अभाव कहते हैं अभूतमिति ये जो अभूतम है अभूतमिति तू अभाव अभूतम का मतलब है यहां पर अभाव सदात्मना और वो सदात्मक से ही है यानी अभूत सदात्मक से ही वो नहीं है ना स्थिति तू अभाव प्रवर्तन क्रिया न स्थिति तू अभाव ये नहीं है इसी को अभाव कहते हैं और प्रवर्तन क्रियया नहीं के रूप में प्रवृत्त होने से प्रवर्तन क्रियया प्रवृत्त होने से नहीं के रूप में प्रवृत्त होने से फिर कहा भवती भाव होता है यदि भवती स भाव उसको भाव कहते हैं जो है उसको भाव कहते हैं हाजी नास्ती तू अभाव न अस्ति अस्थित जो न नहीं है उसी को तो अभाव कहते हैं और वो अभाव किस प्रकार से है प्रवर्तन क्रिया या? प्रवर्तन क्रिया से अर्थात नहीं की नहीं के रूप में प्रवृत्त होने से ये, है अभाव प्रवर्तन क्रिया जोड़ा अभाव हुई प्रवर्तन क्रिया से ही जोड़ रहा है ना मतलब प्रवर्तन क्रिया का मतलब है उसके व्यवहार से प्रवर्तन क्रिया बोले व्यवहार से नहीं के रूप में व्यवहार होने से वो अभाव है ये इसका अभिप्राय है भगवती भाव जो है उसको भाव कहते हैं वो कैसे है भाव सदात्मना है के रूप में ही है सत्ता के रूप में ही है और वो भी कैसे प्रवर्तन क्रिया है, है के रूप में व्यवहार होने से तो उभय उभय उत्पत्तिया दोनों की उत्पत्ति से वहां पर यानी दोनों प्रक्रियाओं से उसका होना और ना होना सिद्ध होता है अभूतम वा नास्तिति वा। अभूतम व वा नास्तिति वा। चाहे वो अभूत का हो या नहीं है ये कहो अभाव पर्याय ये अभाव शब्द के ही पर्यायवाची शब्द है अभाव स्वरूपम व या अभाव स्वरूप कहो उसको अभाव स्वरूप को ही अबूतम कहते हैं या नास्ती कहते हैं अभाव को ही अबूतम कहते हैं और नास्ती कहते हैं ये कहना चाहते हैं ठीक है अब एक अलग प्रकार के अभाव को बताया जा रहा है दसवें सूत्र में मैंने कहा अलग प्रकार का बता रहा हूं हां हां भले पांचवा हो मैं संख्या नहीं बोला ना मैंने ये कहा कि अलग प्रकार के अभाव को बताया जा रहा है हाँ जी यदि एवं नास्ती पदे न अभाव अभावत्म स्वरूप गृहते तरी कहते यदि नहीं है इस कथन से इस पद से अभाव को लिया जा रहा है या अभाव के स्वरूप को लिया जा रहा है तो हमारा कथन है कि सूत्र के माध्यम से कहना चाहते हैं बोलिए नास्तिक घटो गेह इति सतो घट से गेय संसर्ग प्रतिषेध सूत्रार्थ लिख लीजिएगा घर में घड़ा नहीं है घर में घड़ा नहीं है इस कथन से इस कथन से सत्तात्मक घड़े का सत्तात्मक घड़े का घर के साथ में सत्तात्मक घड़े का घर के साथ में संपर्क अभाव बताया जाता है सत्तात्मक घड़े का घर के साथ संपर्क अभाव बताया जाता है इस अभाव को संसर्ग अभाव कहते हैं इस अभाव को संसर्ग अभाव कहते हैं पकड़ में आ गए जी किसी ने कहा घड़ा नहीं है उसका यह अभिप्राय नहीं है कि घड़े घड़ा का ही सर्वथा अभाव है, बस केवल हमारे पास घड़ा नहीं है ये इसका अभिप्राय है, हमारे घर में नहीं है और जगह होगा हाँ जी भोजन है भोजन नहीं है जी हमारे घर में भोजन नहीं है पूरे संसार में भोजन का अभाव थोड़ा बताया जा रहा है ये इसका अभिप्राय है यह है संसार का अभाव हाँ जी ना वो जब नृशंस होता ही नहीं है घर में नहीं है कहो या कहीं भी नहीं है वो कहीं भी नहीं है ये कहना चाह रहे आदमी के सिंह घर में नहीं है ये कहना चाह रहे तो भाई आदमी के सिंह तो घर में क्या सब जगह नहीं है तो ऐसा क्यों कह रहे हो आप ये कहो ना आदमी के सिंह होते ही नहीं है ये बोलो हाँ जी सुधार अब देखिए गृह घटो नास्ती घर में घड़ा नहीं है इति वाक्य इस वाक्य में नास्ती वचने न किम घड़ा नहीं है इस वचन से किम क्या प्राग प्रध्वस अभाव अन्योन्य अभावो लक्ष्य था क्या इस नहीं के पीछे प्रागभाव को बताया जा रहा है प्रद्वंस अभाव को बताया जा रहा है या अन्योन्य अभाव को बताया जा रहा है चौथा नहीं ले सकते ना चौथा तो अत्यंत अभाव है ना अत्यंत अभाव तो होता नहीं है इसलिए तीनों अभावों को लिया है पकड़ में आ रहा है जी क्या कहना चाह रहे हैं उच्चते तो बताया जा रहा है कि कौन से अभाव को बताया जा रहा है उसको कहने चाह रहे हैं सदरूपस्वात्मक विद्यमान से घटस्य जो सत्तात्मक भावात्मक विद्यमान घड़े का वो शब्दांतर है यहां पर सदरूपस्य कोई खोल के भावात्मक शब्द को कहा है भावात्मक कोल करके विद्यमान शब्द को कहा है अर्थात विद्यमान घड़े का गृह संसर्ग प्रतिषेधो विज्ञा घर के साथ संसर्ग का घड़ के घर के साथ संसर्ग नहीं है यह कहा जा रहा है न प्राग अभावया प्राग अभाव प्रध्वंस अन्योन्य अभाव को नहीं कहा जा रहा है अन्य वि क्योंकि उस घड़े का घर से भिन्न और जगह में विद्यमान होने से उसकी सत्ता विद्यमान होने से ठीक है हाँ जी जो नहीं, नहीं पर सकते कि कि यहां तो पर तो है इस क्या कहना चाह रहे अदोर, अदोर हाँ इस गाय का भाव है। हाँ कहीं तो गाय है दूसरे हाँ है तो उससे क्या कहना चाहते हैं ऐसे यहाँ भी घर में तो नहीं है लेकिन कहीं और है आप ये कहना चाहते हैं ठीक है कभी घरे घड़ा घर में भी हो सकता है तो क्या उस गाय में कभी घोड़ा हो सकता है ये कहना चाहते है आप नहीं तो फिर कैसे ले सकते अन्य भाव इसको बताओ आप ही बताओ ठीक है चलिए प्रश्न भी करते है तो ऐसा करते हैं ये प्रश्न तो आसानी से करते नहीं ये और जब करते हैं तो ऐसा प्रश्न करते हैं तो बहुत अच्छा करते हैं चलिएगा तस्यात अन्यत्र विद्यमान योग है नहीं अत्र घट घड़े का सर्वता प्रतिषेध नहीं किया जा रहा है किन्तु घट गृह संसर्ग प्रतिषेध घड़ा और घड़े और घर का जो संपर्क है उसी का निषेध मात्र किया जा रहा है संसर्ग भावो न तो घटाभाव यहाँ संसर्ग का भाव बताया जा रहा है न कि घड़े का अत्यंत अभाव बताया जा रहा है पूछा जी घट घट का गृह के साथ संसर्ग अभाव है ये कह रहे हैं ये पूछ रहा था कि है है है घट और घर में घड़ा नहीं नहीं क्या संसर्ग ठीक है और क्या क्या उत्तर देंगे घड़ा नहीं है बोलो तो घड़ा क्यों नहीं है नहीं? हाँ, वो तो बता मतलब क्यों नहीं है का मतलब है घड़ा गड़, घर में नहीं है तो ये क्या कहना चाह रहे संसर्ग संसार का मतलब वही है संयोग नहीं है घड़े का घड़े का घर के साथ संयोग नहीं है यही तो कहना चाह रहे हैं। और घर के साथ है। ऐसा है हाँ और कहीं भी तो होगा यहाँ नहीं है संसर्ग अभाव को ही बताया जा रहा है आप वो केवल ये, वो वही वहीं पर पहुंचे वापस यानी प्रमाण से तो जाना जा रहे है कौन से प्रमाण प्रमाण से ये नहीं बता रहे आप प्रमाण से तो जाना जा रहा है लेकिन कौन से प्रमाण से ये नहीं बताया जा रहा ऐसे यहां पर भी घर में घड़ा नहीं है नहीं है ये जो नहीं है वाला अभाव है कौन सा अभाव है प्रध्वंस अभाव नहीं प्राग अभाव नहीं अन्योन्य अभाव नहीं अत्यंत अभाव नहीं फिर कौन सा अभाव है तो आपको तो कोई तो अभाव का नाम देना पड़ेगा ना तो अभाव ये बता दिया संसर्ग अभाव है ये इसका अभिप्राय है हाँ आगे देखिएगा आगे ये प्रसंग पूरा कर दिया है ऐन्द्रियकम बाह्यम प्रत्यक्षम उत्तवा आत्म प्रत्यक्ष आंतरिक प्रत्यक्ष ठीक है ये कहना चाह रहे हैं ऐन्द्रियक प्रत्यक्ष इंद्रियों से होने वाला जो प्रत्यक्ष जो कि बाह्य प्रत्यक्ष है इस प्रत्यक्ष को कह करके अब आत्म प्रत्यक्ष को कहा जा रहा है जो कि आंतरिक प्रत्यक्ष होता है सूत्र बोलिएगा आत्मनि आत्मनसो संयोग विशेषात आत्म प्रत्यक्षम लिखिएगा। आत्मा के विषय में आत्मा के विषय में हाँ नित्य सप्तमी है कोई बात नहीं हिंदी में ऐसा बोल देते आत्मा के लिए कर लीजिएगा वो शब्द आत्मा के लिए कहने में थोड़ा अटपट सा लगता है इसलिए मैं जानबूझकर के आत्मा के विषय में कह रहा हूं आत्मा के विषय में आत्मा और मन का संयोग विशेष होने से आत्मा के विषय में आत्मा और मन का विशेष संयोग होने से एक ही बात है संयोग विशेष होने से आत्मा का प्रत्यक्ष होता है सूत्र स्पष्ट हो गया आत्मनो मनसच एवं विशिष्ट संयोगात आत्मा और मन का विशेष संयोग होने से किला इंद्रिया अर्थात संयोग अनपेक्ष उसी को स्पष्ट किया है कि किला मतलब निश्चित रूप से इंद्रिया नाम अर्था च इंद्रिय और अर्थों का संयोग जो होता है उस संयोग की अपेक्षा किए बिना आत्मन आत्मा के साथ निरुद्ध मनस आत्मा के साथ मन का संयोग हो रहा है कैसा संयोग हो रहा है मन का निरुद्ध मन वाले मन का यानी बिना वृत्तियों वाले मन का जो संयोग विशेष होता है उस संयोग विशेष से यह अर्थ लेना चाहिए आत्मा मन का संयोग तो सभी के साथ हो रहा है सभी के साथ होने मात्र से ही वहां आत्मा का प्रत्यक्ष नहीं होता है आत्मा और मन का संयोग वो ऐसे मन का संयोग होना चाहिए जो निरुद्ध अवस्था वाला मन है एकाग्र अवस्था वाला जो मन है उस मन का और आत्मा के साथ संयोग जब होता है तब आत्मा का साक्षात्कार होता है और यह किस संबंध में क्या आत्मनी आत्मा के विषय में यहां आत्मनी में जो सप्तम विभक्ति है वो भाष्यकार कहना चाहता है चाहते हैं निमित्त सप्तमी या निमित्त को बताने के लिए सप्तम विभक्ति आई है तब इसका अर्थ करेंगे तो कैसा होगा आत्मनिमित्त आत्मनिमित्तम अर्थात आत्मार्थम आत्मा के लिए कौन सी आत्मा के लिए स्वात्मार्थम परमार्थ परमात्मार्थम च अपनी आत्मा के लिए और परमात्मा के लिए यह प्रत्यक्षम जो प्रत्यक्ष होता है तत् आत्म प्रत्यक्षम उसको आत्म प्रत्यक्ष कहते हैं या उसको आप अध्यात्म प्रत्यक्ष कह सकते हैं उसको आप आंतरिक प्रत्यक्ष कहते हैं कह सकते हैं या अनिंद्रिय प्रत्यक्ष भी कह सकते हैं हो गया स्पष्ट ये तो आत्मा और परमात्मा के प्रत्यक्ष को लेकर के बताया आत्मनि आत्म मनसो हो, संयोग विशेषाद आत्म प्रत्यक्षम अन्यषा कथम बहुत का कैसे होता है उसके लिए भी यहां पर अगला सूत्र कहा जा रहा है बोलिए तथा द्रव्यांतरेशु, द्रव्यांतरेशु प्रत्यक्षम, प्रत्यक्षम। सूत्रार्थ लिखिएगा आत्म प्रत्यक्ष के समान आत्म प्रत्यक्ष के समान, समान। अतीन्द्रिय अन्य द्रव्यों के विषय में भी अतीन्द्रिय यानी सूक्ष्म पदार्थ अतीन्द्रिय भिन्न द्रव्यों में भी आंतरिक प्रत्यक्ष होता है हाँ सत्वर स्तम से लेकर के पंचमा भूतों तक यथा खलु आत्मनिमित्तम आत्मार्थम आत्माथम प्रत्यक्षम प्रत्यक्ष तथा समझा रहे हैं जैसे आत्मा के लिए आत्मनिमित्तम अर्थात आत्मा आत्मार्थम आत्मा के लिए आत्म्रत्यक्ष आत्मा का प्रत्यक्ष होता है तथा उसी प्रकार तथा तथा प्रत्यक्षम उसी प्रकार का प्रत्यक्ष तथा उसी प्रकार से प्रत्यक्षम आत्म प्रत्यक्षम अध्यात्म प्रत्यक्षम आत्म मनसोह संयोग विशेषात योगिनो नो जिस प्रकार से आत्मा का प्रत्यक्ष होता है उसी प्रकार अन्य द्रव्यों का प्रत्यक्ष जो होता है वो आत्मा और मन के संयोग विशेष से ही योगियों को होता है ठीक है द्रव्यांतरेशु को समझा रहे हैं को किन द्रव्यों को होता है आत्म भिन्नेशु जड़ेशु सूक्ष्म व्यवहित विप्रकृष्टेशु जो आत्मा से भिन्न जड़ पदार्थ हैं उनके विषय में होता है चाहे वो सूक्ष्म पदार्थ हो या व्यवहित पदार्थ हो ढके हुए पदार्थ हो या विप्रकृष्ट हो यानी बहुत दूर स्थित पदार्थों उनके बारे में निश्चित रूप से जो कि अतिय है इंद्रियों से जानने योग्य नहीं है ऐसे उन पदार्थों को तन निमित्तम उन पदार्थों के लिए भी यहां पर समझ लेना चाहिए स्पष्ट हो रहा है जी हाँ जी हा जी हा ये ये कह रहे हैं सूक्ष्म का मतलब बहुत बहुत सूक्ष्म पदार्थ व्यवहित का मतलब ढके हुए पदार्थ हाँ और विप्रकृष्ट कहते हैं दूर स्थित पदार्थ यानी योगी लोग जो है सूक्ष्म पदार्थों का भी साक्षात्कार करते हैं और व्यवहित का मतलब है किसी से ढके हुए हैं उनको भी योग के माध्यम से योग के बल से प्रत्यक्ष करते हैं फिर जो दूर स्थित पदार्थ हैं उनको भी प्रत्यक्ष करते हैं ये कहना चाहते हैं आप किस विचार में खो गए तो क्या कौन सा अभी जो पढ़ रहे हैं वो क्या मुश्किल है वो बताइए मतलब क्या कहना चाहते हैं इसमें, इसमें कुछ भी नहीं कहना चाहते हैं जैसे आत्मा का साक्षात्कार होता है वैसे ही और जो सूक्ष्म पदार्थ हैं सत्वर स्तंभ से लेकर के पंचमा भूतों तक उनका भी उसी प्रकार से प्रत्यक्ष होता है आत्मा और मन का विशेष संयोग जब होता है तब परमात्मा का और जीवात्मा का साक्षात्कार होता है उसी प्रकार से आत्मा और मन का विशेष संयोग से सत्वरस्तम का भी अब यहां सत्वरस्तम को ना लेकर के मैं ये कहूं पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश का भी होता है ये कहना चाहते हैं। अब बताइए अब क्या नहीं समझ में आया आत्मा मन का संयोग विशेष का है ना समाधि में समाधि में होता है आत्मा और परमात्मा का साक्षात्कार भी समाधि में होता है वैसे ही जो सूक्ष्म पदार्थ है जैसे पृथ्वी के परमाणु है और जल के परमाणु है पांचों बूतों के जो भी चारों बूतों के जो परमाणु है उनका जो प्रत्यक्ष होगा वो भी इसी प्रकार से समाधि में होता है ये कहना चाह रहे मतलब कर दिया तो लाइट जल गई हाँ, हाँ, इस तरह कनेक्शन मतलब हो गया हाँ, तो अपने आप प्रत्यक्ष होता है या वो भी कुछ करके करना पड़ता है मैं नहीं अपने आप का मतलब क्या कहना चाहते हैं आपने बोला आत्मा और मन का प्रत्यक्ष वो हो, हो गया संयोग विशेष हो गया तो, तो उसके बाद ऐसी प्रत्यक्ष होती, हाँ तो होती है या फिर ऐसी कुछ और करना पड़ता है और क्या करना पड़ता है कनेक्शन लगने की देर है ऐसा है आत्मा और आत्मा और मन का संयोग हो गया तो आत्मा का प्रत्यक्ष हो गया तो ऐसे ही आत्मा और मन का उस द्रव्य के साथ विशेष संयोग होगा ना जैसे वो तो कह, वो तो जो कहना चाह रही हैं आत्मा और उस द्रव्य के साथ संयोग हो गया उसके बाद फिर कुछ करना पड़ता है क्या कह रहे हैं उसके बाद क्या करना पड़ता है उसके बाद तो प्रत्यक्ष होगा नहीं नहीं नहीं नहीं आत्म मन का संयोग तो हो ही रहा है तो उसके साथ द्रव्य के साथ भी तो होगा ना तो फिर उठाएंगे किसी द्रव्य को, को नहीं है जिस द्रव्य का प्रत्यक्ष करना चाहते हैं उसके साथ संयोग हो रहा है सब लोग मत बोलिएगा मेरे को पृथ्वी के परमाणु का प्रत्यक्ष करना है ठीक है और पूर्वक क्यों करेंगे समाधि में बैठ करके मेरे को पृथ्वी के परमाणु का प्रत्यक्ष करना है कैसे करूँगा आसन लगाऊंगा जैसे परमात्मा का प्रत्यक्ष के लिए जो प्रक्रिया है ना वो सारी प्रक्रिया यहाँ पर भी लागू होगी ना वही उसके से करोगे हाँ जी बिल्कुल तो पहले यानी ध्यान कौन से एक पॉइंट तो, नहीं, है तो, तो एक हो गया, उसके कुछ नहीं नहीं आप फिर समझे नहीं है ना सूत्र को नहीं समझा अगर अगर आप ग्यारहवें सूत्र को समझे होते तो ये भी समझ लेते हैं ग्यारहवें सूत्र में तो क्या है वहाँ पर आत्मा मन का संयोग हो गया ठीक है ना तो यहां उसका अभिप्राय ये है कि आत्मा मन को प्रेरित करता है और मन फिर आत्मा को के जुड़ता है वहां पर भी दोनों प्रक्रिया यही प्रक्रिया जो यहां आप लागू करना चाह रहे हैं वही प्रक्रिया वहां पर भी है अब मेरी ओर देखिएगा मैं इच्छा करता हूं कि मैं आत्मा को समझना चाहता हूं या अपने आप को समझना चाहता हूं मैं पहले मन को प्रेरित करूंगा फिर मन आत्मा के साथ जुड़ जाता है फिर आत्मा का साक्षात्कार कराता है पकड़ में आया मैं मन को प्रेरित करूंगा फिर वो मन परमात्मा के साथ जुड़ जाता है फिर परमात्मा का साक्षात्कार कराता है पकड़ में आ गया अब मेरे को सतोर का साक्षात्कार यानी वैशेषिक के अनुसार परमाणुओं का साक्षात्कार करना मैं मन के साथ मन को प्रेरित करूंगा मन परमाणु के साथ जुड़ जाता है और परमाणु का साक्षात्कार कराता है प्रक्रिया तो तीन शब्द के एक ही जैसा है ना प्रक्रिया में कोई अंतर नहीं है यहां पर वो उस प्रक्रिया को नहीं बताया इसलिए आपको संशय उत्पन्न हो रहा होगा कि ये कैसे हो रहा है क्योंकि आत्मा का साक्षात्कार साक्षरकार दोनों में से एक का हो गया तो बात सीधी है तीसरा पॉइंट इसलिए बात है ना अब आपने सुना दिया हाँ बस वही है प्रक्रिया ऊपर तो है क्योंकि वहां आ, मन जो है साधन बन करके अः खुद का ही साक्षात्कार कराए वहा दो ही ही है दो ही नहीं है वहां पर मतलब है तो दो है लेकिन प्रक्रिया यही चली है जो अभी इसके लिए बोला आत्मा ने यानी खुद ने मन को प्रेरित किया कि मैं अपने आप को जानना चाहता हूं फिर मन आत्मा के साथ जुड़ा और आत्मा का साक्षात्कार कर लिया यानी मैंने ही मन को प्रेरित किया और मैं ही अपने आप को समझ रहा हूं यहां तो यह है और वहां मैंने मन को प्रेरित किया और मन ने जो है परमाणु के साथ जुड़ गया संपर्क किया और परमात्मा का परमाणु का साक्षात्कार कराया ऐसा प्रक्रिया तो सब जगह एक जैसी रहेगी केवल द्रव्यों में अंतर है तो यहां इस सूत्र में उस प्रक्रिया को नहीं बताया वो तो वो साधारण सामान्य प्रक्रिया तो सबके साथ होती है ना इसलिए वो सामान्य प्रक्रिया को नहीं बता करके जो विशेष प्रक्रिया थी उसी को बता दिया जैसे आपने न्याय दर्शन में पढ़े ना इंद्रियार्थ संकर्षोत्पन्नम ज्ञानम प्रत्यक्षम क्या इंद्रियार्थ संकर्षोत्पन्नम ही कहा आपने हा? मन का तो संयोग तो बताया नहीं आपने आत्मा का संयोग तो बताया नहीं वो तो अंडरस्टूड है उन सबका होता है ठीक है ना तो वो उस प्रक्रिया में मुख्यतः इंद्रिया संिकर्ष और यहां इस प्रक्रिया में आत्म मन का सन्निकर्ष मुख्य हो गया इसलिए इसको बताया गया ऐसा है चलें हां जी अब कह रहे हैं उक्तम ही तंत्रांतरेशु वो पाठ अगर आपको नकार छूट गया तो लिख लेना तंत्रांतरेशु कहा भी गया है दूसरे शास्त्रों में तंत्र कहते हैं शास्त्र दूसरे शास्त्र में भी कहा गया है क्या लीना वस्तु लब्धातिशय संबंधाद वोष ये प्रत्यक्ष लक्षण के प्रसंग में वहां पर एक प्रसंग उठाया है कि ईश्वरासिद्धे ईश्वर की सिद्धि नहीं होती है आपने जो प्रत्यक्ष का लक्षण किया है वहां तो ईश्वर विषय तो आया नहीं है तो ईश्वर की सिद्धि नहीं हो सकती है तो उसने कहा कि वो तो अंडरस्टूड है वो ईश्वर का भी होता है वहां पर ईश्वर भी आंतरिक इंद्री से होता है यानी ईश्वर का प्रत्यक्ष जो होता है वो मन के संयोग से ही होता है वहां पर भी और मन को तो इंद्री तो कहा नहीं है इंद्रियार्थ सन्निकर्ष कहा आपने तो इंद्री शब्द से केवल इंद्रिया ही आ गई मन तो आया नहीं है तो वहां उत्तर दिया है मन को भी इंद्री मान लो और मन इंद्री बन करके और आत्मा परमात्मा का साक्षात्कार कराता है प्रसंग आया में तो कहते हैं न्याय में भी है और सांख्य में भी है सांख्य में भी यही है क्योंकि जहां प्रत्यक्ष प्रमाणों की चर्चा है सांख्य दर्शन में तीन प्रमाणों का वो सब है मैं सांख्य दर्शन की बात कर रहा हूँ सांख्य दर्शन में तीन प्रमाण बताए प्रत्यक्ष अनुमान और आगम तो वहां पर प्रत्यक्ष लक्षण जब किया है तो वहां प्रश्न उठाया आपने जो ये प्रत्यक्ष का लक्षण किया है इंद्रिया संकर्ष कहा और आत्मा का पर, आत्मा परमात्मा का तो इंद्रिया संकर्ष तो होता नहीं है इसलिए आपके लक्षण में दोष है तब उसने उत्तर दिया है नहीं वहां मन को उभय इंद्री मान करके उसको इंद्री भी मान लिया उसको आंतरिक साधन भी और इंद्री भी माना है तो इंद्री मान करके उसका भी सन्निकर्ष मान करके उसका प्रत्यक्ष होता है ऐसा प्रसंग चला है उसी प्रसंग में यह सूत्र है लीन वस्तु लब्धातिशय संबंधात लीन वस्तु का मतलब सूक्ष्म वस्तु अतीन्द्रिय वस्तु अतीन्द्रिय वस्तुओं वस्तु का अतिय वस्तुओं की उपलब्धि की अतिशयिता से वहां पर कोई दोष नहीं आता है प्रत्यक्ष लक्षण में ऐसा इसका अभिप्राय है और दूसरा सूत्र दिया योग दर्शन का परमाणु परम महत्वंतो अस्त वशिकार हाजी क्या नहीं नहीं पूरा ही सूत्र है तो नहीं नहीं नहीं ये वैराग्य वाला सूत्र अलग है ये दूसरा सूत्र है परमाणु परम महत्व तो अस्थ वशिकार इतना है परमाणु से लेकर के परम महत महत परमाणु महत परिमाण वाले पदार्थों तक मन की वशिकार संज्ञा प्राप्त होती है यानी मन सूक्ष्म से सूक्ष्म और महत् से महत् पदार्थ में भी एकाग्र होता है ये बात कही है पर अर्थात मन आ, सूक्ष्म पदार्थों के साथ भी संकृष्ट होता है यह बात सिद्ध करना चाहते हैं इस सूत्र से स्पष्ट हो गए जी ये हो गया है आपका अन्य द्रव्यों का साक्षात्कार अब एक प्रश्न किया जा रहा है सूत्रार्थ तो हो गए ना अब एक प्रश्न किया जा रहा है कि आत्म मनसो संयोग विशेषाद आत्म प्रत्यक्षम अध्यात्म प्रत्यक्षम भवति इति आचष्टे स्वयं आचार्य जो आत्मा और मन के सन्निकर्ष से आत्म प्रत्यक्ष जो होता है आपने कहा है वो किन लोगों को होता है उनके विषय में स्वयं सूत्रकार कहते हैं सूत्र बोलिए असमाहित अंतकरण उपसंगता समाधय तेषा च बहुत तो अच्छा उत्तर दिया है समाहित का मतलब होता है एकाग्र और असमाहित का अर्थ होता है नहीं नहीं नहीं यहाँ समाहित का अर्थ होता है समाधिस्त और असंप्रज्ञात समाधि को कहते हैं समाहित का मतलब है असंप्रज्ञात और असमाहित का मतलब है सम्रज्ञात ये यहां जो नई समास है ना न समाहित असमाहित। ये अल्पार्थ को कहने वाला है हा हाँ, निचले समाधि को कहने वाला है जो निषेध जो होते हैं ना वो दो प्रकार के होते हैं ठीक है यानी निषेध के मुख्य रूप से छह प्रकार के अर्थ होते हैं जो निषेध होते हैं उस निषेध के मुख्य रूप से छह प्रकार के अर्थ होते हैं एक तो अर्थ होता है अन्यत्व को बताने वाला दूसरे को बताता है किसी दूसरे को बताने के लिए निषेध आता है जैसे आ, वो विरोध अर्थ का है विरोध अर्थ है एक तो आ, दूसरे को बताने के लिए आता है एक सादृश्य को बताने के लिए आता है समानता को बताने के लिए एक अल्पत्व को बताने के लिए आता है एक निकृष्टता को बताने के लिए आता है एक अभाव को बताने के लिए आता है और एक विरोध को बताने के लिए आता है ऐसा छह प्रकार के निषेध होते हैं मुख्य रूप से वेद प्रवेद तो कितने ही कर सकते हैं पकड़ में आ रहा है ना निषेध का मतलब है निषेध नहीं विरोध विरोध को बताने के लिए विरुद्ध अर्थ को बताने के लिए जैसे आ, मैं आपको बता दूं अविद्या अविद्या का मतलब है विद्या से विरुद्ध अर्थ को बताता है अविद्या का मतलब है विद्या से विरुद्ध है वो है तो, तो ज्ञान है लेकिन विद्या से विरुद्ध ज्ञान है ऐसा तो तो तो तो तो तो तो विद्या के सा नहीं अलग अलग उदाहरण बनते हैं उसमें मत जाइएगा इसका प्रसंग मैं बाद में कभी बता दूंगा केवल इतना बताइए इतना समझ लीजिएगा निषेध मुख्य रूप से छह प्रकार के होते हैं उन छे प्रकार के निषेधों में एक निषेध है अल्प अर्थ को बताने वाला यहां अल्प अर्थ को बताने वाला है जैसे मैं कहूं अनुदरा कन्या उधर कहते हैं पेट को अनुदरा का मतलब है ऐसी कन्या जिसका पेट नहीं है ठीक है ना तो यहां अल्प अर्थ को बता, बताया जाता है, यानी पेट तो है लेकिन वो विवाहिता नहीं है वो गर्भ गर्भिणी नहीं है गर्भवती नहीं है यह बताना मुख्य अर्थ है यह कहते हैं अल्प अर्थ को बताने वाला यानी पेट तो है पर पेट कम है उसका बड़ा हुआ पेट नहीं है इस अर्थ को बताता है ऐसे ही यहां पर असामाहिता का मतलब है समाहित तो है लेकिन कम समाहित है नहीं पूरी समाधि नहीं है पूरी समाधि नहीं ऐसा मत बताना इसको कहते हैं निचला निचले वाली समाधि है हाँ एक तो उच्च समाधि एक निचले वाली समाधि है तो असमित का मतलब है संप्रज्ञा समाधि ऐसा और दूसरा बताया उपसंग्रत समाधया जिन्होंने सब समाधियां लगा ली जिसने जो जो समाधि लगानी है सब समाधियां लगा दिया अर्थात असंप्रज्ञा समाधि वाला ऐसा दो अर्थ हैं यहां पर हाँ जी अब देखिएगा असमाहित असमाहतम अंतकरणम चित्तम ये, ये शाम जिन लोगों का चित्तम मन कैसा है असमाहितम वो असमाहित है यानी पूरा समाहित नहीं है ये शाम जिनका या जिन लोगों के द्वारा जिन लोगों से जिन लोगों का ऐसा है तेषाम एकाग्र उन एकाग्रचित्त वालों का अर्थात उसी को बोला है संप्रज्ञात समाधि वताम, जो समाधि लगाने वाले हैं उनका तथा और उपसंग्रिता समाधया उपसंग्रिता समाधया अर्थात समाप्ता समाधि अभ्यासा ये है जिन्होंने समाधि का अभ्यास पूरा किया है ऐसे लोग अर्थात असंप्रज्ञा समाधि वाले ये शाम जिनका या जिनके द्वारा ऐसा किया गया है ते शाम ऐसे लोगों का योगी नाम वो कौन है योगी नाम योगियों का असंप्रज्ञात समाधिवताम उसी को कहा असंप्रज्ञा समाधि वाले योगियों का या योगियों को भवती होती है प्रत्यक्ष आध्यात्म प्रत्यक्ष आंतरिक प्रत्यक्ष किन को हो, होता है तो कहा संप्रज्ञा समाधि लगाने वालों को होता है और असंप्रज्ञा समाधि लगाने वालों को होता है आ, आध्यात्म प्रत्यक्ष आंतरिक प्रत्यक्ष <scooping chest> खलो आत्म प्रत्यक्षम अध्यात्म प्रत्यक्षम उसी को स्पष्ट किया है कौन सा प्रत्यक्ष होता है वो अध्यात्म प्रत्यक्ष है या आंतरिक प्रत्यक्ष है ऐसा कह सकते हैं तत्र समाधि नाम तो परमात्म उन समाधि लगाने वाले योगियों में बताया जो उपसंग्रत समाधि वाले योगी है अर्थात जिन्होंने समाधियों को पूर्ण पूरा लगाया है ऐसे लोगों को परमात्मनी परमात्मा के विषय में समाधि लगती है स्व और अपने आत्मा के विषय में समाधि लगती है यानी परमात्मा संबंधी और आत्म संबंधी समाधि उनको लगती है तथा अन्यत्र अन्यत्र दूसरे विषयों में सूक्षमादि जड़ेशुचा और सूक्ष्म जो जड़ पदार्थ हैं उन पदार्थों में भी उनको समाधि लगती है जिन्होंने असंप्रज्ञा समाधि लगाई है उन लोगों को आत्मा परमात्मा का भी साक्षात्कार होता है और सूक्ष्म जड़ादी पदार्थों का भी साक्षात्कार होता है पकड़ में आ गया फिर कहा है तथा असमाहित अंतकरणा जिन्होंने संप्रज्ञा समाधि लगाई है ऐसे समाधि लगाने वाले योगियों को द्रव्यांतरेशु ही विवेका द्रव्यांतरो में ही उनका समाधि लगती है ये ऐसा समझ लेना चाहिए तो यहाँ पर द्रव्यांतरेशु ही ना कह करके आत्मनि द्रव्यांतरेशु ही भवति इति विवेका क्योंकि संप्रज्ञा समाधि वालों को आत्मा का भी तो साक्षात्कार होता है परमात्मा को छोड़ करके द्रव्यांतरे आत्मनि द्रव्यांतरेशु ही आत्मनि आत्मनी के इस जगह पे जीवात्मनि ऐसा लिख लीजिएगा जीवात्मी द्रव्यांतरेशु ही विवेका सूत्रार्थ लिख लें असम संप्रज्ञा समाधि वाले संप्रज्ञा समाधि वाले असंप्रज्ञा समाधि वाले योगियों को संप्रज्ञा समाधि वाले असंप्रज्ञा समाधि वाले योगियों को आंतरिक प्रत्यक्ष होता है ठीक है अब एक प्रश्न किया जा रहा है द्रव्य को लेकर के ये प्रत्यक्ष की बात कही है तो प्रश्नकर्ता कहता है क्या गुण कर्म का प्रत्यक्ष नहीं होता है तो तो होता है द्रव्य के साथ साथ गुण और कर्म का भी होता है जिस द्रव्य में जो जो है उन, उनका होता है ये कहना चाहते हैं ननो आत्म प्रत्यक्षम अध्यात्म प्रत्यक्षम प्राप्त संप्रज्ञात समाधि नाम योगिनाम द्रव्यांतरेश अच्छा एक बात बताइए आत्मप्रत्यक्ष जो आपने कहा जो कि अध्यात्म प्रत्यक्ष है यह अध्यात्म प्रत्यक्ष जो है संप्रज्ञा समाधि संप्रज्ञा समाधि को प्राप्त हुए हुए योगियों को होता है द्रव्यांतरेषु भवति, अलग द्रव्यों में होता है यानी आत्मा से भिन्न द्रव्यो में उस प्रसंग में प्रश्न किया जा रहा है तद गुणकर्मसु अपनी भवती न्याय ना, उनके उन द्रव्यों के गुण और कर्मों का भी होता है या नहीं होता है आत्म प्रत्यक्ष अध्यात्म प्रत्यक्ष अच्छे इस संदर्भ में उत्तर दिया जाता है प्रश्न समझ में आ रहा है जो आपने अध्यात्म आंतरिक प्रत्यक्ष की बात कही है और संप्रज्ञा समाधि को प्राप्त हुए या यो योगी है वो आत्मा परमात्मा से भिन्न द्रव्यों का साक्षात्कार करते हैं ऐसा कहा तो जिन द्रव्यों का साक्षात्कार करते हैं क्या उन द्रव्यों के गुण और कर्म का साक्षात्कार नहीं करते या करते हैं यह प्रश्न है तो उसका समाधान किया गया है बोलिए तत्समवायात कर्म सूत्रार्थ लिखिएगा गुण और कर्म गुण और कर्म द्रव्य में समवेत होने से या द्रव्य में रहने के कारण से गुण और कर्म द्रव्य में रहने के कारण से गुण कर्मों का भी साक्षात्कार होता है स्पष्ट हो गए जी बाश को देखिएगा द्रव्यांतर समवायात द्रव्य के अंदर विद्यमान होने से द्रव्यांतरेश द्रव्यांतरेश समेत द्रव्य के अंतर्गत विद्यमान होने से कर्मसु च चौती कर्मों में और गुणों में भी होता है आध्यात्म प्रत्यक्षम आत्म प्रत्यक्षम आध्यात्म प्रत्यक्ष आत्म प्रत्यक्ष जो है वो उनका भी होता है उनके अंदर विद्यमान होने से तथेवा उसी प्रकार से बोलिए आत्मसमवायात आत्मगुणेशु आत्म आत्म सूत्रार्थ लिखिएगा आत्मा में आत्मा के गुण विद्यमान होने से आत्मा में आत्मा के गुण विद्यमान होने से आत्मगुणों का भी अध्यात्म प्रत्यक्ष होता है आत्मा के गुणों का भी आत्मा के गुणों का भी अध्यात्म प्रत्यक्ष होता है स्पष्ट हो गए बाश को देखिएगा आत्में आत्मा में विद्यमान होने से खलु भवती ही अपि आत्मगुणेश आत्म्रत्यक्षम कहना चाहते हैं आत्मा में विद्यमान होने से आत्मगुणों में अध्यात्म प्रत्यक्ष आत्मत्यक्ष असंप्रज्ञात वताम संप्रज्ञा समाधि को प्राप्त करने वाले योगियों को जिसको मुमुक्षु कहते हैं ऐसे मुमुक्षुओं को को भी, ऐसे को भी ऐसे योगियों हो जाता है यानी मुमुक्षु योगियों असंप्रज्ञा समाधि लगाने वाले व्यक्तियों को आत्मा में रहने वाले गुणों का भी अध्यात्म प्रत्यक्ष होता है ठीक है जी हाजी हाँ जी हाँ जी, हाँ जी. त्रयो अच्छा त्रयोदश आ अच्छा संख्यम सूत्र तेरहवें सूत्र से लेकर के पंद्रह सूत्र तक आ, अन्य आ, अन्य भाष्यकारष्यकार न सम्यक व्याख्यात दूसरे भाष्यकारों ने इन तीन सूत्रों की व्याख्या उचित नहीं की है ये कहना चाहते हैं हाँ जी आत्म प्रत्यक्ष को अध्यात्म प्रत्यक्ष अध्यात्म प्रत्यक्ष का मतलब है आंतरिक प्रत्यक्ष उसी को अध्यात्म प्रत्यक्ष कहते हैं शब्द शेद्द भेद है शब्दांतर है ठीक है अच्छा, ठीक ओंकार को प्रणाम